नमः ओ नम परमंसास्वातचरणकमलिन्मकर भक्तजन मानस निवासाचंद्राय बागी वदने लक्षसी ये हृदय संवि तमिह विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षणलक्ष श्री ख्यम परम भा जगद्धाम प्रहलाद नारद पराशर पराशरपुंडी का व्यांबरीशुकशनकस्मदारुक्जुन वशिष्ठ विभी क्षणादी शुण्मा परम भगवता वाता कलुभ्यंधुभ्य पति पाव्यो वैष्णवेद्यो नमो नम नाथ साररंभा मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरम परा वरणसंभा राम मंगलाना चौ वेणी विनायकताम गुणग्राम हिण वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वरक नमो गोभ्यीमती सौरभे च नमो ब्रह्मसुताभ्य पवित्राभ्यो नमो नमः गिरा अर्थ जलबीशिशमकिन्न निन्न बंदों सीता राम पद ही परम प्रिय प्रियन्न सिया मांडवी उर्मिला की रति बरबान चार सुवन चारो रतन तुलसी करत प्रणाम बंदो तुलसी के चरण शरण जग काज कलि समुद्र बूरत लक्ष्यो प्रगतो जहाज बंद गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरी महामोह समपुंज जा सुबचन रवि नि कर प्रणव पवन कुमार फलवन पावक ज्ञान घन ृदय आगार वसिरा सरचाप अतुलितमं हेम शैलाभदेहम दनुजन ज्ञानाग्रगण्यं सकलगुण निधानम वनरामधीत रघुपति प्रिय प्रियक्त बात जात नमा भक्त भक्ति भगवंत गुरु सकुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशे विभ्रहणे श्रीराम जय राम जय जय राम, राम। श्रीराम श्री श्री महाराज की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री यमुना महारानी की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय श्री यज्ञेश्वरी जगजननी गौ माता की जय अखिल गोवंश की जय श्री सूरश्याम गोधाम की श्री जड़खोर गोधाम की श्री पतमेड़ा गोधाम की श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की सब संतन की श्रीमद रामचरित मानस जी की श्री गौरांग लीला महामहोत्सव की गोस्वामी श्री तुलसीदास गोस्वामी श्री तुलसीदास जगदगुरु श्रीमदाज्य राचार्य भगवान जगदगुरु द्वाराचार्य श्री की, जगत गुरु द्वारा स्वामी मलुकदास जी महाराज सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय परम पूज्य श्री सुखराम दासी महाराज की जय उनके पावन पुण्य स्मृति महामहोत्सव की जय धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की जय उनके पावन आविर्भाव महोत्सव की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब विप्रन की जय समस्त ब्रजवासी की जय समस्त अवध मिथिलासी की जय जय जय श्री राधे जय जय श्री सीता हर हर महादेव हरी हरी भक्त भक्त वत्सल, शरणागत वत्सल, भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन वंशीवट ज्ञान गोदरी गोपीश्वर महादेव जी की सन्निधि में स्थित श्री मलुक तीख में ठाकुर श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में पूज्य पूर्वाचार्य चरण गुरुजन वृंदों की भावमयी उपस्थिति में सन्निधि में एवं संत विप्र वैष्णव वृंद की मंगलमयी समुपस्थिति में चातुर्मास्य महोत्सव के क्रम में हम आप सबको श्री राम कथा के माध्यम से एवं प्रातः काल श्री गौरांग लीला के माध्यम से मानव जन्म का सर्वोत्कृष्ट फल सुलभ हो रहा है आज हमारी उपस्थिति में थोड़ा सा विलंब हुआ और अब अधिक भूमिका में समय न लेकर सीधे कथा आरंभ करते हैं आज श्री चैतन्य महाप्रभु जी की लीला में महाप्रभु जी का काशी पदार्पण और श्री प्रकाशानंद जी के साथ उनका संवाद उसमें एक विशेष बात है कि महाप्रभु जी ने एक बात कही कि ब्रह्म सूत्र के प्रणयन के पश्चात भी व्यास जी अपने कृतित्व से संतुष्ट नहीं थे तो सबका तात्पर्य ब्रह्म सूत्र है पर ब्रह्मसूत्र को लिखने के बाद भी संतुष्टि नहीं हुई पर श्रीमद् भागवत को जब उन्होंने लिखा तो व्याख्येयम ब्रह्म सूत्राणाम वस्तुतः भगवान वेदव्यासकृत ब्रह्मसूत्र की व्याख्या श्रीमद् भागवत महापुराण है और श्रीमद् भागवत महापुराण को सिद्धांत के रूप में स्वीकार करते हुए और ब्रह्म सूत्र के परम परम तात्पर्य को समझ करके भगवत शरणापन्न होकर भगवत भक्ति करते हुए भगवत नाम का आश्रय लेते हुए मानव जन्म को सफल बनाना चाहिए ये महाप्रभु जी के उपदेश का आज का साथ है बहुत और कैसे प्रकाशानंद जी को महाप्रभु जी नचाएंगे और श्री प्रकाशानंद जी ही प्रबोधानंद जी हो जाएंगे और वृंदावन आने के बाद उनके द्वारा श्री वृंदावन महिमा मृत जैसे दिव्य ग्रंथ का प्रणयन होगा अद्भुत है वृंदावन महिमा महाप्रभु जी ने भेद रहित होकर सब पर कृपा की जैसे वर्षा होती है तो वर्षा भेदभाव नहीं करती समुद्र में पानी की जरूरत नहीं है बादल बरसते हैं तो समुद्र में भी बरसते हैं ऊसर में बरसने की जरूरत नहीं है घास भी पैदा नहीं तो बरसने की क्या आवश्यकता ऊसर पर भी बरसते हैं उपजाऊ भूमि में भी बरसते हैं बंजर ऊसर भूमि भी बरसते हैं सरोवर में भी बरसते हैं अपवित्र स्थल पर भी बरसते हैं और पर्वत शिखर पर भी वहां तो पानी ठहरने नहीं वहां से बह के नीचे आना है तो ऊपर क्यों बरसें नीचे ही बरसे वहां भी बरसे हैं। बरसा काली बरसते हैं। वर्षा कालीन मेघ बरसते समय भेद शून्य होकर बरसते हैं ऐसे ही श्रीमन महाप्रभु जी के अवतार काल में उनकी कृपा समान भाव से सब पर बरसी है और सब उससे कृपार्थ हुए ये विशेष बात सबको भगवत प्रेम का दान प्राप्त हो गया अरे भाई जो जंगल के हिंसक पशुओं को भी कृष्ण प्रेम प्रदान करा सकते हैं उन्हें भी संकीर्तन में नृत्य करा सकते हैं उनको प्रेम दान कर सकते हैं तो मनुष्य तो भगवान की सृष्टि में ज्ञान विचार विवेक प्रधान प्राणी है सहृदय है उससे भला क्यों महाप्रभु जी के कृपा करुणा का लाभ नहीं हो अवश्य हो श्री चैतन्य चेतावनी पढ़ने योग्य ग्रंथ है अवश्य पढ़ना चाहिए कल मानसी के बालकांड के दोहा क्रमांक 205 दो तक हो चुका है उसके आगे आज उसके आगे पाठ होगा यह सब चरित कहा में गाय आगिली कथा सुनऊ मनलाई बसई विधि में सोम आतम जानी जहाँ जब जाोग मुनि कर अति मारी ता चर भाही करी उपद्र मुख पा बाधितने चिंता करत मनोरथ जात लाग नहीं बार करी मज्जन सरयू जला गए भूप सरवा मुनिया गहमन जलराया मिलने गयूल गीत कमानाया करी गंड अरुण नयन उड़बावी नील जल जमा कटिपत भी जानिते विज पदीना कब रिजा मिली विद्या विद्या जाते ना समर्पित प्रभु निज आश्रम कंद मूल फल भोजन दीन भगती राम प्रात काभु प्राई राम राम करू रामा हो करन लागे दे राम रम आम रख and I'm a fighter. प्रभु देवी रमस कल कथाम देवी गौतम नारी शाप बसो उपल देवी चरण कमल रजा कृपा करूर ब्रि श्री जय राम जय रामचंद्र भगवान गीत जय जय श्री राम जय जय श्री श्री राम हरिशरणम आज इस चातुर्मास्य महोत्सव के क्रम में अनेक वंदनीय पूज्य महापुरुषों का भी हम मंगल में स्मरण करते हैं अनेक महापुरुषों के उत्सव हो चुके हैं आज से जिनका त्रिदिवसीय उत्सव आरंभ है हमारे गुरु भाई बड़े गुरु भाई पूज्य श्री सुखराम दास जी महाराज जिनकी पावन छवि निकट में विराजमान है आप सबको उनका मंगलमय दर्शन हो रहा है अब हम इनके बारे में और अधिक क्या कहें इतने से ही आप समझ लो समझ लीजिए कि ये भी वर्तमान समय में नाभाजी होते और इस युग में भक्तमाल लिखने में बैठते तो भजन निष्ठ संतों में हमारे गुरु भाई श्री सुखराम दास जी का स्मरण किए बिना वे रहते नहीं आप इतने से ही समझ लो कि कैसा उनका दिव्य पवित्र जीवन शरीर से ब्रजवासी यहां यमुना जी के उस पार एक ब्रज का गांव है प्राचीन गांव है टैटी गांव टैटी गांव में सनाढ़ कुल में श्री सुखरामदास जी महाराज का जन्म हुआ था आपके पिताजी माताजी भी पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा से जुड़े हुए थे बाबा कहते हम मैया मैया के संग आओ करते माँ बास्या दर्शन करवे जमुना जी स्नान करवे तो खाक चौक में बाबान के पास आते दर्शन करते और मैया ने पांच छह वर्ष की उम्र में महाराज जी से कंठी दबा दी पांच छह वर्ष की उम्र क्या होती और तब से जीवन की अंतिम श्वास तक बाबा ने भजन ही किया पिताजी छोटी आयु में चले गए बाबा बहुत छोटे थे और उसी समय बाबा के पूज्य पिताजी गोलोकवासी हो गए माँ और बाबा बस दो ही लोग घर में थे और मैया भी परम भक्ता थी ब्रिज, ब्रिजवासी वो तो सहज ठाकुर जी के भक्त भक्त होते हैं ठाकुर जी के प्रति सहज आत्मीयता होती है मैया उच्च कोटि की भक्ता न होती तो बाबा जैसे संत उसके गर्भ से कैसे प्रकट होते बाबा की सहज वैराग्य वृत्ति थी सत्संग मिलने के पहले से शरीर संसार से उदासीन भाव आरंभ से ही था और ऐसे समर्थ त्याग वैराग्य और तप की साक्षात प्रतिमूर्ति परम वीतराग पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज का चरणाश्रय मिला जब से बाबा कहते हमने होश संभाला ये बात आज उनके जीवन काल में कहने की नहीं आज हम कह रहे हैं जब से होश संभाला तब से एक लक्ष्य श्री राम तारक मंत्र का नित्य जप किया उन्होंने नए साधकों से साठ माला जपने के लिए कहा जाता है साठ माला भी उनसे छह हजार भी जप नहीं होता ठीक से ईमानदारी से तो बाबा साधु नहीं बने थे महाराज जी की दीक्षा लिया एक बार कथा में उन्होंने सुना कि मंत्र राज जब तो एक आसन से एक जगह करना चाहिए बाकी नाम जब करना चाहिए तो इतने घोरे बाबा बड़े भावुक हो गए बोले महाराज मोह बताओ मैं कहा करू मैंने क्या बात हो क्या समस्या हो गई खास चौकी बात है मोह बताओ मैं कहा करूं मैंने की क्या बात क्या हो गई बाबा बड़े व्याकुल बोले मोहित तो महाराज जी ने एक ही मंत्र दियो और में बच्चा पं से लग गयो अब ऐसा अभ्यास है, है। बोले जब गृहस्थी में रहो तो एक लाख जपियो करो। और बाकी खेती को काम अपने हाथन से और अब तो जगवे थे सोए तक वही चले हमारो तो मंत्र आज चले और मैं कहा बताऊ सोए में हमारा मंत्र चले मैं सोए जाऊं तो वो हमारा मंत्र चले तो दूसरा मैं नाम जप नहीं सकता हूँ मैं क्या करू मेरे निरंतर भीतर से मंत्र शुरू हो गया तो मैंने कहा बाबा आपके लिए कोई विधि का बंधन नहीं है उस जमाने में छोटी आयु में विवाह हो जाते थे और बाबा एकमात्र कुल दीपक थे और कोई भाई बाबा का तो था नहीं पिताजी पहले पधार गए बाबा का ऐसा वैराग्य कि खेत पे ही रहते वहीं भजन करते शरीर से श्रम भी करते वहीं भजन करते और मैया ब्याह को जोर देती ब्याह करवे की बात कहती तो बाबा कहते कि मैं फिर बस आना जाना बिल्कुल बंद कर दूंगा भाग जाऊंगा उस आयु में भी उस उस जमाने की बात है जब 15-16 वर्ष तक की आयु में विवाह हो जाया करते थे और बाबा की बड़ी आयु हो गई 18-20 साल के है गए बाबा तब तक बाबा ने विवाह नहीं किया और अब चर्चा शुरू हो गई कि उस जमाने में इस उम्र में विवाह होना भी कठिन था और मैया बड़ी दुखी बड़ी किल्लाती मैया करे, लाला तेने मेरे संग बहुत बड़ो किया तू ब्याह न करेगो, एक जगह संबंध पक्को भयो मैया ने क्या पूछो मत संबंध पक्को कर दो संबंध पक्का हो गया और बाबा को जैसी पता चला तो बाबा नाराज हो गए बोले हमने पहले ही कहा तू न होती तो मैं तो कब घर छोड़ के निकल गये होती पर तू है याते मैं मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं तेरों अंतिम श्वास जब तक तेरी होएगी तब तक हम तुम्हारी सेवा करेंगे वाक्य बात तो हम चले जाएंगे हमें कभी प्रयोजन नहीं आओ बैठ हाँ ना इसी हाँ हाँ इसी पर बैठो अरे बेकार वहां पीछे लोगों को बाधा पड़ेगी देखने इसलिए इस पर बैठ जाओ आसन की शोभा बढ़ेगी ना श्री सीताराम जी महाराज की बाबा ने कही कि हम तो केवल इसमें अच्छो तो हमारे मरवे की बात जो रहो कि मैं मर जाऊंगी तब बाबा जी बनेगो, मैं अभि जमुना जी में कूद के मरू तो बाबा बाबा की बताई हुई बात है तो कहते मैया ने कछु चीज बसत बहू के काजे बनवाए के रखी तो सब सोने चांदी के आभूषण ले लिए कोठरी में और बस सीधे गांव से जमुना जी डूबे चल पड़ी जमुना जी में डूब जाऊंगा अब मैया आगे आगे बाबा पीछे पीछे मैया बोली नहीं तू ऐसा कर तू अब बाबा जी बन जा अब मैं तो जमुना जी में डूब जाऊंगा बाबा ने मैया के चरण पकड़े मैया अच्छा अब तू जमुना जी में मत डूबे तू जो कहेगी तो करूंगा मैया तो मैया कह रही मैया प्रसन्न हो गई तो ब्याह करेगा बोले हमने कह दी ना जो तुम कहोगी सो करूंगो मैया खुश हो गई बोले देख मैं हूं भजन करूं ब्रजवासन हूं ऐसी वैसी ना मैं तो आशीर्वाद दू तेरे चार छोरा होंगे ब्याह हुआ नहीं उसके पहले मैया कह रही तेरे चार बालक होंगे और उनमें एक बालक साधु रह जाएगा उनमें से जो एक हैं श्री मदन मोहनदास जी यहां विराजे हैं मदन मोहनदास जी जो यहां विराजे हैं दर्शन हो रहे ना आपको? ये ये संत जो बैठे विवाह के पहले ही कह दिया कि चार बालक होंगे उनमें एक साधु हो जाएगा और लौट के आ गए इसके बाद बाबा का विवाह हुआ विवाह के बाद भी उनका भजन साधन किंचित भी प्रभावित नहीं हुआ और सहधर्मिणी उनका जैसे ही गोलो गमन हुआ उसके तुरंत बाद बाबा ने ज्यादा समय नहीं लगाया उसके बाद बाबा सीधे खाक चौक आ गए और महाराज जी से विरक्त वेश लेकर भजन किया जिस समय माताजी का शरीर छूटा उसमें जयराम कितनी आयु के थे दो साल के और बाबा ने किस आयु में घर छोड़ दिया मान बाबा ने कितने दिन बाद घर छोड़ दिया उसको माने सबसे छोटे पुत्र जयराम बैठे उधर पीछे कथा सुन ये भी हमारे बहुत लाडले हैं बड़े स्नेह भाजन हमारे तो जयराम जी दो साल के थे जब माताजी जी पधार गई तो आप विचार कर सकते हैं ये बात बहुत ध्यान से सुनने की है आप विचार कर सकते हैं कि बाबा कोई बहुत बड़े बूढ़े नहीं थे दो साल के तो छोटे वाले पुत्र थे उनके और परिवार की आवश्यकता को देखकर नाते रिश्तेदार आग्रह कर रहे थे कि छोटे छोटे बालकों का पालन पोषण कैसे होगा और संसार में कोई तो बात है दूसरों ब्यार कर लो पर थोड़े ही समय बाद अब बहुत छोटी आई थी जयराम तो बहुत बालक ही थे और बाबा विरक्त साधु हो गए केवल बड़े पुत्र का विवाह किया था और मदन मोहनदास जी तो हमारे पास बाल्यकाल से ही रहे और इनके जीवन को देखकर हमें बहुत संतोष है इनके सामने हम इनकी प्रशंसा नहीं करते हैं करनी भी नहीं चाहिए इनके लिए अनिष्ट कारक है बाकी प्रशंसा के योग्य की प्रशंसा करनी पड़ती है बस इतना ही समझ लीजिए कि इनकी रहनी से और इनकी सेवा से हमारे मन में बहुत प्रसन्नता है बहुत संतोष है इस युग के साधु ऐसे नहीं होते जैसे मदन मोहनदास जी इस समय में ये इनके पूज्य पिताजी के भजन का प्रताप है और श्रीमद भागवत जी की कथा करते हैं भक्तमाल राम कथा सब तो करते हैं सत्संग का प्रभाव है ये कथा कहने वाले लोग उनमें हम भी हैं हम अलग से नहीं है भजन साधन शून्य हो गए हमें भी जैसे करना चाहिए वैसे हमसे कुछ भी नहीं होता है खाना पूर्ति भी ठीक से नहीं हो पाती लेकिन बड़ी प्रसन्नता की बात है कि ठाकुर जी की सेवा संतों की सेवा गौ की सेवा अतिथि का सत्कार सब ठाकुर जी की परंपराओं के स्थानों को संभालते हुए कथा कहते हुए भी आपका साधन निर्वाध गति से चलता है मदन मोहन दास का ये भगवान के विशेष अनुग्रह से ही संभव है और वैसे संभव नहीं प्रायः जो लोग भोग कर साधु बनते हैं वे अच्छे साधु नहीं बन पाते हैं उसका कारण यह है कि उनकी रक्त संबंध में ममता बनी रहती है ये नाती है ये पोता है ये बेटी है ये बेटी का बेटा है ये देवता है ये देवती है क्योंकि बहुत लंबा समय उनका उसी में बीता है तो वो शरीर संबंध की आसक्ति का ममता का त्याग नहीं कर पाते प्राय ऐसा देखा जाता है इसलिए हमारे पूज गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज बुढ़ापे में कोई साधु बने तो रह तेरी जे रह तेरी बुढ़ापे का बैराग ऐसा बोलते थे बुढ़ापे का बैराग उसको अच्छा नहीं मानते पर श्री सुखराम दास जी महाराज का गृहस्श्रम भी सफल हुआ और गृह त्याग के बाद कभी चर्चा तक नहीं की कितनी दूर है यहां से चैंती 9-10 किलोमीटर होगा गए कितना हाँ 15 किलोमीटर भी कोई बड़ी बात दूर थोड़ी है हम गए लेकिन बाबा का कोई रक्त संबंध को लेकर संसार के संबंध को लेकर किसी के प्रति ना ममता थी न किसी के प्रति आसक्ति थी किसी के प्रति आसक्ति और जैसे कोई पूरी तैयारी करके ठाकुर जी की सन्निधि में पहुंचे ऐसे ही पूज्य बाबा पूरी तैयारी करके ठाकुर जी की सन्निधि में रामचरित मानस बाली के लिए लिखा है सुमल माल जिमी कंठते गिरत न जाने नाग ये उपमा बाली के तन त्याग के लिए गोस्वामी जी ने दिए वो घटित तो होती हुई कहीं दिखाई पड़ती तो बाबा अन्न छोड़ दिया अन्न छोड़कर केवल कभी कुछ फल ले लेते फिर साग पर आ गए साग भी छोड़ दी दूध बहुत कम मात्रा में लेते अंत में दूध भी छोड़ दिया केवल गंगा जल्ले से केवल गंगा जल्द से शरीर में किसी तरह की कोई बीमारी न सुगर न फुगर न कोई हार्ट न बीपी जो आजकल की बीमारियां होती ना सब में छोटे छोटे बच्चों में बोले ब्लड प्रेस्पर लो हो गया हाई हो गया यूरिक एसिड बढ़ गया जाने क्या क्या बढ़ गया कौन कौन एसिड बढ़ जाती है बाबा पूरे जीवन निरोग और कोई आधी व्याधि से ग्रसित होकर नहीं एक बार यही की बात है आरती में खड़े खड़े चक्कर आ गया बाबा को क्यों कुछ खा ही नहीं रहते आरती स्तुति में खड़े हो ना हमको लोगों ने कहा कि बाबा तू आज गिर जाती चक्कर खा करके तो मैंने बाबा से प्रार्थना की समझाया बाबा आहार तो लो ऐसे कैसे आपने सब छोड़ दिया बोले देखो आप हट मत करो क्यों बोले ऊपरते मने है गई है क्या शुद्ध बजवासा बोलते हाँ खड़ी बोली नहीं बोलते बाबा एकदम शुद्ध बजवा बोले ऊपरते मने है गई है और संकेत आ गया है अब हमारी जाने की तैयारी है हमने कहा बाबा रुदायन चलो बीच में मंदिर बन गया था रुदायन के उत्सव के बात हो गए भाई रुदायन चलो वहां रुदायन में बाबा रहे है रुदायन में चलो गिरिराजी चलो। से में कथा थी गिरिराजी चलो हमारा मन था कि एक बार ओरछा भी बाबा हुए है ललितपुर हुआ में सब जगह घूमे हमें लिधौरा हुआ में सब जगह बाबा के चरण पड़ जाए तो हमने कि बाबा ने घूम लो अभी तो ठीक है एक बार उधर गंगा जी ऋषिकेश मैंने कहा बाबा ऋषिकेश सर ये दो तीन साल की बात ऋषिकेश की तो उस मना कर दिया बोले जमुना जी है कहीं नहीं जाएंगे और जब मैंने यहां रुदायन के लिए आग्रह किया तो बाबा बोले आपकी आज्ञा तो मैं टारूंगा नहीं आप जहाँ कहेंगे वहां चल पड़ूंगा लेकिन अब ऐसी कृपा करो कि हमें वृंदावन छोड़ने की आज्ञा मत करो वृद्ध शरीर को सेवा की आवश्यकता होती है साठ वर्ष की आयु के बाद ही लगने लग जाता कि अब किसी सहयोगी की आवश्यकता है प्राय ऐसा लगने लग जाता है लेकिन बाबा को सेवक की अपेक्षा अंतिम क्षण तक भी नहीं रही कोई होगी यहां कोई ध्यान दे के उनकी सेवा पीछे पड़ के थोड़ी बहुत कर दे तो कर दे बाबा को कभी किसी सेवक की अपेक्षा नहीं और भी हमारे यहां महापुरुष थे श्री भरतदास जी महाराज उनकी सेवा में अरे महाराज कोई नहीं डट सकता जिसको पहले जिस जिसको सेवा में भेजा गाड़ी दे के डंडा मार के भगा देते बाबा थोड़े ऐसे स्वभाव के थे पूज्य भरतदास जी महाराज कोई बड़े अच्छी गति से ठाकुर जी के यहाँ गया लेकिन इसी स्थान की बात बता रहे भरतदास जी ऐसे स्वभाव के और सुखरामदास जी जी को कोई सेवक की जरूरत और भरतदास जी के पास कोई सेवक डट नहीं पाता केवल वो रामशंकर दास है उसके ऊपर ऐसे रीज गए उधर बैठा है कि एक बार अयोध्या भेजने की बात आई तो हमसे बोले रामशंकर को भेजोगे तो फिर मैं चला जाऊंगा मैं मर जाऊंगा जमुना जी में नहीं क्यों कहते वही एक है जो हमारी सब सह के सेवा कर सकता दूसरा नहीं कर सकता हमें कि चलो भैया तुम्हारा तो बाबा का वी तो पावर है अब बाबा की कृपा होगी तुम कहीं नहीं जाओ यहीं रहो तो श्री भरतदास जी सब जगह घूम फिर भी आते घूमते ही रहते थे वो लड़ झगड़ भी लेते थे उनको सेवक की आवश्यकता रहती थी पर श्री सुखराम दास जी महाराज को पूरे जीवन में कभी सेवक की आवश्यकता नहीं रही साधुता के जो लक्षण हैं उनका त्याग उनका वैराग्य उनकी भजन निष्ठा उनकी गुरु निष्ठा उनकी धाम निष्ठा उनकी यमुना जी के प्रति निष्ठा साल दो साल पहले तक तो बाबा पोने दो घंटा में वृंदावन की परिक्रमा कर ले तो बाबा और कमंडल में जल भर के रास्ते में कोई पीपर मिल दो तो। पीपर पे जल चढ़ाते हुए पीपर की परिक्रमा देते हुए यमुना जी जाते और चौरासी कोस की परिक्रमा प्रतिवर्ष करते थे बाबा दस पंद्रह दिन में कर ले दस बारह दिन में दस दिन में कर लेते और वो छोटी परिक्रमा नहीं बड़ी परिक्रमा घूम घूम के दस दिन में बाबा चौरासी कोस की परिक्रमा कर लेते हम समझते हैं कि जीवन में हम अनुमान लगा रहे हैं कि कम से कम 50 60 चौरासी को उसकी परिक्रमा हो गई होगी और ज्यादा क्योंकि तो बचपन से ही करते थे हर साल 10 दिन में आ जाते परिक्रमा करके और यहां से मदन मोहनदास जी की बड़ी इच्छा थी कि हमको भी सेवा का अवसर मिले और बाबा धीर समीर में कुछ दिन बिराजें बाबा बिराजें उसके लिए भी बाबा को बहुत संकोच था है? बिल्कुल मने कर दिए बोले हम नहीं जाएंगे दास ने भी प्रार्थना की नहीं उनकी इच्छा है तो आप जरूर पढ़ा ये और वो दो थोड़े ही एक ही स्थान है धीर समीर मुलुकपुर दो है क्या खाक चौक धीर समीर मुलुकपुर सब एक ही स्थान है अलग है ही नहीं बड़ी कठिनाई से गए और स्नान ध्यान करके तिलक स्वरूप करके भगवत स्मरण पूर्वक ठाकुर जी की मंगला में सबको भेद दिया आरती ने और बैठे बैठे भजन करते करते बाबा ने भगवत धाम प्रयाण किया इस विधि से देह त्याग करने वाले हमारी नजर में अब तक केवल दो ही आए एक पूज्य बाबा और एक श्री अखंडानंद आश्रम की परम भक्तिमती श्री मिथिलेश माता जी उन्होंने भी ऐसे ही देह त्याग किया अन्न छोड़ा फिर दूध छोड़ा फिर गंगाजल पर आ गई और हम बाहर में थे तो हमारे पास उनकी एक बहन थी उनका फोन गया तो माता माताजी ने सब छोड़ दिया है तो किसी के समझाने से मान नहीं रही है आप कह दो तो शायद मान जाए आपकी बात मानती तो उन्होंने फोन से हम पर बात कराई हम बाहर थे तो उन्होंने हमको एक बात कही मिथिलेश माताजी कि हमारे शरीर में थोड़ी सी व्याधि आई सामान्य व्याधि थी कोई बहुत भारी व्याधि नहीं थी कोई रीढ़ में कोई समस्या थी रीढ़ स्पाइनल में कोई उनके समस्या आई उसको दर्द उठने लग गया अवस्था होती है तो घुट्टू में दर्द हो जाना कमर में दर्द हो जाना रीढ़ में दर्द हो जाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सामान्य बात है तो सबने आग्रह किया कि दिल्ली ले जाना पड़ेगा और शायद ऑपरेशन भी करना होगा का। इतना दर्द है तो तो माताजी ने निश्चय कर लिया कि जो काम होने थे सब हो गए श्रीधाम वृंदावन मिल गया परम पूज्य सदगुरुदेव श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी जैसे दिव्य महापुरुष उनका चरणाश्रय मिला श्रीधाम वृंदावन मिला और अब बाकी क्या है जिसके लिए हम दिल्ली बंबई इलाज के नाम से घूमे हमको नहीं जाना गई ही नहीं चेकअप कराने भी नहीं गई बोले अब सब काम हो गया अब ठाकुर जी के पास जाना है तो हमको उन्होंने फोन पर बताया कि आपने सीकर में एक महीने की महाभारत की कथा चली थी उस कथा में आपने चार प्रकार से देह त्याग की विधि बताई थी कि साधक जब साधन न बने और उसे शरीर संसार से पूर्ण असंगता अनासक्ति हो जाए और लगे कि अब हमको भगवान के निकट जाना है तो वह पूर्वक चार प्रकार से देह का त्याग कर सकता है वो आत्महत्या नहीं मानी जाएगी उसमें हट पूर्वक देह त्याग का पाप नहीं लगेगा महाभारत में है ये प्रकरण उसमें चार में सर्वोत्तम है अनसन पूर्वक देह त्याग करना अन्न छोड़कर फल फल छोड़कर के दूध और दूध छोड़कर के केवल गंगाजल पर आ जाना और फिर भगवत स्मरण पूर्वक देह का त्याग करना यह सबसे श्रेष्ठ बताया गया दूसरा एक प्रकार बताया है कि प्राणायाम चढ़ा करके हठात बलात् ब्रमर से प्राणोत्सर्ग करना तीसरा एक बताया कि किसी पवित्र तीर्थ में स्वेच्छा से जल प्रवेश कर लेना जीवित जल समाधि ले लेना उसमें प्रयाग का भी नाम आया है। प्रयाग में जीवित जल समाधि संगम में जाकर ली जा सकती है और भी कुछ तीर्थ हैं वहां की विधि है अथवा किसी भी पवित्र तीर्थ में जीवित जल प्रवेश और चौथा प्रकार महाभारत में बताया अग्नि प्रवेश पवित्र तीर्थ में स्नान करके स्वयं ही अग्नि चिता तैयार करके परिक्रमा करके और अग्नि में जाकर बैठ जाए पर ये चारों प्रकार से करेगा वही जिसकी शरीर में ममता नहीं होगी और आग में अपनी इच्छा से तो कोई जिसको देह में ममता होगी आग में कैसे कूदेगा देह में ममता होगी वो जल में कैसे जाएगा हमारे वृंदावन दास जी थे गोरीलाल कु बड़े प्रेमी थे संतों की बड़ी कृपा रही है बहुत प्रेमी थे हम वृंदावन में कहीं कथा होती तो वृंदावन दास जी जरूर पहुंचते कथा पुजारी थे इसलिए आगे पीछे समय हो जाता उनका लेकिन जितना समय मिलता उतने समय में जरूर पक्के स्रोता थे वो और तो कार्तिक का महीना गुरु स्थान का उत्सव पूरा हुआ जो चंदिया उत्सव होता है उसके बाद परिक्रमा करते हुए आए और श्री यमुना जी में प्रवेश किया उन्होंने अब प्रवेश करके फिर निकले ही नहीं यमुना जी वृंदावन दास जी उनका बहुत खुजवाया गया शरीर ही नहीं मिला यमुना जी में विलीन हो गया देह सहित यमुना जी में विलीन हो गया और पूज्य गोरीलाल को बड़ा आघात लगा वो तो बहुत कोमल हृदय के हैं हम लोग तो बड़े वज्र हृदय के हैं पर श्री महाराज जी बड़े कोमल हैं बहुत सरस हैं हम महाराज जी को भी बहुत पीड़ा बोले तो पुजारी जी ऐसे चले गए उसके पहले सब अपने कमरे का सामान इधर उधर दे गए बांट गए वो भी पूरी तैयारी से गए जमुना जी लौट के नहीं आए उनके उत्सव में हमने कथा कही गोरीलाल कु में उनका उत्सव हुआ हमको भी अच्छा नहीं लगा इतने पुराने संत ऐसे जमुना जी में डूबने की क्या जरूरत थी कोई झगड़ा नहीं कोई लड़ाई नहीं कोई क्लेश नहीं नहीं तो होता ना कि आदमी बहुत दुखी क्लेश में होता है तो सोचता चलो पानी में कूद जाओ छत से कूद पड़ो ऐसा होता है आत्महत्या में तो ऐसा ही होता है पर वो तो एकदम प्रसन्न किसी से लड़ाई नहीं किसी से झगड़ा नहीं कोई बात नहीं हमको भी अच्छा लगने नहीं लगा कि इतने दिन तक इन्होंने सत्संग किया और ये ऐसे वृंदावन के रसिक स्वामी हरिदास जी की परंपरा के प्राय सब समाज श्रृंखला उनको कंठस्थ थी बड़े प्रेमी अनुरागी रसिक महात्मा ये ऐसा कैसे हो गया हमको भी पीड़ा हुई उनके जाने की तो उनकी कथा के पहले हमको वो स्वप्न में पधारे वृंदावन जी तो दंडोत किया दंडोत करना ही तो उनका भाव था अभ्यास था हम कहते हैं आप बड़े बूढ़े मत करो और तो पूरी लंबी दंडोत करते इस लोट के डंडोत मत करो तो एक बार तो बोले कि हम आपके आपको थोड़ी दंडोत करते हैं हम तो श्री मलुकदास जी को दंडवत करते हैं और श्री जी को दंडोत करने से आप रोक नहीं सको हम तो मलुकदास जी को दंडोत करते हैं चलो आपकी जैसी भावना जैसी आपकी इच्छा उन्होंने दंडोदत किया और बड़ा दिव्य स्वरूप गुदरी कंधे पर है बाकी लिए हुए हैं करुआ हाथ में जैसा स्वामी जी की परंपरा के संतों का वैसे ही स्वरूप और बढ़िया सुंदर सुगंधित पुष्पों की माला पहने हरी हरी तुलसी की माला भी पहने आके उन्होंने दंडवत किया तो हमने कहा श्री हरदास पुजारी जी दंडवत श्री अविदास महाराज जी मैंने कहा आप महाराज जी बड़े दुखी हैं हम भी दुखी हैं आपने ऐसे क्यों किया हमने क्या किया? हमने कहा कि आप जमुना जी में चले गए सब दुखी हैं सब संत दुखी हैं बताओ इतने पुराने संत आप जमुना जी में क्यों चले गए उन्होंने भी कहा कि आपने महाभारत की कथा में कहा था कि सब काम पूरा हो जाए तो ठाकुर जी के यहाँ जाया जा सकता है तो यमुना जी तो निकुंज महल का द्वार है श्री यमुना जी बोले उस द्वार से हम निकुंज में चले गए हमें कोई कष्ट नहीं है मैं बहुत प्रसन्न हूँ और श्री प्रिया जी की सन्निधि में हूँ ये उन्होंने तो आपको दुख क्यों हो गया आपको तो दुखी नहीं होना चाहिए आपके बताए रास्ते पर तो हम चल रहे है आपको दुख क्यों हो गया हम बहुत अच्छी थोड़ पे है हाँ पुजारी जी बोले हम ठाकुर जी श्री जी की नित्य सन्धि में आप दुखी थे इसलिए हम आए हैं आप आप दुखी मत रहो एक और बात कही महाराज जी से हमारी दंडवत कह दिए बोलो भक्तवतल भगवान महाराज जी माने, गोरीलाल कु महाराज जी को हमारी दंडवत कह दिए कहीं नहीं जाते हैं संत सब यहीं। है पर शरीर संसार से असंगता हुए बिना अनासक्ति हुए बिना ऐसा यदि कोई करता है तो वह आत्महत्या की श्रेणी में माना जाएगा इसलिए यह सबके लिए अनुकरणीय नहीं है कोई विशिष्ट अधिकारी हैं, उनके लिए ये होता है तो सबके लिए अनुकरणीय ऐसे परम पूज्य श्री सुखराम दास जी महाराज के चरणों में हम बारंबार बार साष्टांग प्रणाम करते हैं हमारे लिए तो वे गुरु भाई नहीं मेरे लिए तो गुरु तुल्य ही थे यद्यपि हमारे प्रति उनका बहुत विशेष भीतर का भाव था अत्यंत आदर का भाव था आरती के बाद दंडोत में और ऊपर हम रहवे लग गए ऊपरी मंजिल पे तो वहां भी आ जाते दंडोत्य जैसे नीचे नहीं आए तो बाबा ऊपर चले जाते बाबा से कि बाबा आप तो दंडोत मर गए तो हाथ जोड़ के कहते हैं हम पे कहा अपराध बन गये हो हमें आप दंडोतते मने कर रहे हो कहा अपराध एकदम व्याकुल हो गए हमें मने मर हम लोग भाग्यशाली हैं जो इस युग में पूज्य श्री सुखराम जी जैसे संत का दर्शन परम प्रेमी भरतदास जी जैसे संत का दर्शन पूज्य बाबा श्री नवीलीषण जी जैसे संत का दर्शन हम लोगों को हुआ दर्शन ही नहीं हुआ उनकी निकटता प्राप्त हुई तो इन पूज्य संतों का भी मंगलमय स्मरण हम बीच में उत्सव के मध्य करते रहेंगे संसार में इस प्रकार के संतों की प्रसिद्धि भले ही न हो पर श्री ठाकुर जी के दरबार में ऐसे ही संतों का आदर होता है स्थान होता है जो सर्वथा लोकेशना से शून्य लोकेशना से सर्वथा विरहित सर्वथा शून्य और ये बहुत कठिन है बहुत कठिन है यह गुण साधन तय नहीं हुई सुमरी कृपा पाव कोई कोई बोली श्री सुखराम महाराज की जय जय श्री राम भगवान के मिथिला दर्शन का प्रसंग चल रहा है आप सुन चुके नाथ लखन पुरदे खन सही प्रभु सको सिर प्रगट न कर जोड़ आय में पाव नगर दिखाए सुरत ले लया और श्री गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया करु सफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए आप अपने मुखचंद्र का दर्शन करके श्री मिथिला वासियों के और भाव को पूर्ण करें हमने एक दिन श्री हरिजन जी का नाम लिया था हरिजन जी ये हरिजन हरिजन यह नाम है इन्होंने एक रामायण लिखी है जिसका नाम है श्री हरिजन प्रमोद रामायण इन महापुरुष का नाम है श्री हरिजन शरण जी श्री रामानंद संप्रदाय की रसिक परंपरा के महान रसिक संत थे जन्म उनका कायस्थ कुल में हुआ था और काशी में जन्म हुआ था काशीवासी थे पर परम रसिक थे मिथिला रस के और मिथिला के रसिक आचार्यों में उनका अत्यंत आदर पूर्वक नाम दिया जाता उनके प्राचीन कृति को पूज्य बक्सर वाले महाराज जी उनकी प्राचीन पुस्तक को लेके आए थे जो अप्राप्त थी हरिजन प्रमोद रामायण और पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज को उन्होंने वो प्रति दी तो फिर महाराज जी ने उसको पुस्तकाकार के छोटी ही है लेकिन हमने कुछ बधाई भी सुनाई थी प्रत्येक प्रसंग में उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर लिखा है भगवत साक्षात्कार संपन्न एक सिद्ध कोटि के रसिक आचार्य श्री हरिजन शरण जी मिथिला के बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने लिखे हैं कहां तक कहें और मानसी के ही भाव हा इनके समान चोर ठाकुर जी के लिए लिख रहे हैं अर्जुन इनके समान चोर कोई विश्व में नहीं हमारे वृंदावन वाले ठाकुर जी की बदनामी कोई नहीं कर सकता कौन करेगा इनकी बदनामी भले ही चोर जार सिखामणी कहते हैं पर ये राम जी के लिए कहा जा रहा है हमारे वृंदावन के ठाकुर जी के ऊपर तो ठप्पा लग गया चोर का पर चोर तो रानी भी है और सामान्य चोर नहीं लोचन सुखद विश्वचित चोरा गोस्वामी जी की तरफ लोचन सुखद विश्वचित चोरा इनके समान चोर कोई विश्व में नहीं सबने बहुत ही ढूंढा पाया नहीं कहीं जग चोर खोद सवरी से घर में घुसे हमेश जग चोर खोद सवरी से घर में घुसे हमेश यह नैन नहीं के बल से ये में करें प्रवेश के नेत्रों के दिल से हृदय में प्रवेश करते हैं वह धन चोरा के आपना जीवन बिताते हैं कि शेर हैं जिनको उर्दू में शेर कहा जाता है शेर की तर्ज है वह धन चोरा के अपना जीवन बिताते हैं यह चोर कौशु तो कही चित को चुराते हैं वह चोरी चोरी करने में आंखें बचाते हैं संसार के चोर चोरी करने में आंख बचा के चोरी करते हैं या हरिजनों के देखते चित को चुराते हैं ये मिथिला में ऊधम मचाने चले हैं ये मिथिला में ऊधम मचाने चले हैं ये मिथिला में ऊधम मचाने चले हैं मिथिला मचाने चले हैं चतुर चोर को चतुर चोर पीपो चुराने चले हैं चतुर चोर पीपो चुराने चले हैं मिथिला में jane jane eh nitira अनोखी छता अनोखी छा फंड को अपने। की फंद को अपने की फंद को महत मन मृदन को पता चले महत्वपूर्ण मृद हो पता नहीं चले ये मिथिला में पूा चतन चोर गीत तो पुराने चले चलन शोर गीत तो अच्छा। देखिए शब्दों पर ध्यान दीजिए अनोखी छटा छंद को फेंकी अपने छठारूपी छंद माने जाल उसको फेंक करके महत पुरुष जो आत्माराम आत्मकाम पूर्ण काम परम निष्काम है ऐसे महत के मन रूपी मृग को अपनी अनोखी छटा के जाल में फंसाने के लिए चले क्योंकि पूर्ण नारी सुभक सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता सती नारी जी ने न पर पति को देखा नी नारी जी को देखा परंपन को पन के मिटाने चले परम को को के मिटाने चले ये मिथिला में ऊतम मचाने चले ये में मिथला की परम सती नारिया जो स्वप्न में भी पर पुरुष को नहीं देखती हैं आज उनके भी मन में अवश्य देखिए देखन योगू और वे भी दर्शन करके उनका प्रण मिट गया उनके मन में भी शांत भाव उदय हो गया और उसकी पूर्ति कृष्णावतार में मिथिलानियां भी विदिगो बनके आई और ठाकुर जी ने उनके भाव की पूर्ति की और क्या नहीं मोहलो भारी काले दिन में नहीं मोहलो भारी काले दिन में।, में ललित लाल दिन का चले ललित लाल दीन का लुवाने चले ये मिथिला में हो धम मचाने चले मिथिला में हो मचाने चले चक्र जोर तो, जोर तो, तुराने चले तुराने चले ये मिथिला में ओ मचाने आखिरी पंक्ति झाझी बड़ी अद्भुत है हरिजन जी की आज महाप्रभु जी की जो लीला देखी ना बस तो उसी भाव के रूप में वाह मेरे ज्ञान जो ब्रह्मा बनी आप बैठे मेरे जान जो ब्रह्मा बन आप बैठे, उन्हें आज हरी जन बनाने चले उन्हें आज हरी जन बनाने चले जाने चले ये ग मेरे जान जो ब्रह्म बनी आप बैठे क्योंकि मिथिला ज्ञानियों की नगरी है उसमें अहम ब्रह्मास्मि वाले बहुत थे अयमात्मा ब्रह्म आत्म वेदम सर्वम नए नासी इत्यादि वाक्यों का अनुसंधान करके ब्रह्मातिरिक्त जीव जगत कल्पित है मिथ्या है इस विचार को मानने वाले लोग थे अहम ब्रह्माष्टमी कहने वाले लोग थे पर उनको हरिजन बनाने चले हैं आज उनका मन भी ठाकुर जी के रूप सौंदर्य को देख करके वे भी दासानुदास बन जाएंगे वो भी हरिजन बन जाएंगे ऐसा सुंदर भाव श्याम गौर सुंदर सुखद भूषण बसन अमंद धाय आय निराय सब निरख ही बालक ब्रंग। बालक वृंदक वृंद लू भाई लगे संग सब अधिक मुदित मन मनु खिलौना पाई उल्टे चलत अग्रगामी वह सुधि सर्वस विसराई हरिजन जी कह रहे हैं बालकों के मिथिला के बालकों के प्रेम को देखकर श्री रघुनाथ जी आगे बढ़ गए लेकिन बालक पीछे से दौड़ के आ रहे हैं तो श्री रघुनाथ जी मुड़ गए और उल्टे चलकर उनके पास आ गए वे आवे दौड़ के उसके पहले राम जी उल्टे चलकर उनके पास आ गए बसन विचित्र चौतनी सुंदर को निरखत नियर विचित्र प्रकार के गोशाख है बड़ी सुंदर चौतनी है टोपी है को निरखत आई को मुक्तामणि माल गनत और को मुंदरी मन भाई कोई कहता इनके वस्त्र कितने सुंदर हैं कोई कहता इनकी टोपी चौतनी कितनी सुंदर है कोई कहता इनकी मुक्तामणि माला कितनी विलक्षण है कोई कहता अरे इनके करकमल में अंगूठी कितनी सुंदर लग रही है को पूछन कछ चहत प्रेम बस पै पूछत सूच आई होत मगन को लक्ष मराल गति सुनिभूषण बजनाई प्रेम बस पूछ प्रेम बस पूछने में संकोच करते हैं इतने प्रेम विभोर हो जाते हैं कि मुख से शब्द नहीं निकलते हैं गदगद कंठ हो जाता है उनका और कोई तो इनकी हंस की सी चाल को देख करके ही धन्य हो जाते हैं और कोई इनके नूपरों का सिंजन नूपरों की जो ध्वनि है उसको सुनकर के मग्न हो जाते हैं, नहीं आघात लही स्वाद श्रवण सुच दोहन वचन बच, मिठाई मुख पतंग ससि नख छवि लूटत ललक लोभ अधिकारी प्रभु दीखत मुस्कान युद्ध जेह शोषित जात लजाई हरिजन कौतुक लगी पुनि पुन तई हसी हेरत रघुराई श्री ठाकुर जी जिस शिशु की ओर देखते हैं वो तो संकोच में थोड़ा लजा जाता है मुस्कुरा कर देखते हैं तो कहते हैं श्री ठाकुर जी बार बार मुस्कुरा कर उसकी ओर देखते है और हंसते हैं बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय धाय धाम काम सब त्यागी मनो रंग निधि लूटन लागे कल इसके भाव की चर्चा हम कर चुके हैं धाय धाम काम सब त्यागी मनु रंग निधि लूटन लागे वस्तुतः सब काम धाम के जो त्यागी हैं शरीर संसार से जो सर्वथा अना सकते है वे ही भगवान की इस स्वरूप निधि को लूट सकते हैं। इसकी चर्चा हमने कल की है आओ अरे आओ सब धाओ अरे धाओ सब नीको फल सुकृत को लेख लेरी लेख लियो आए है बाजार अवलोकन कुमार दो शोभा बेसुमार इन्हें पेख लेरी पेख लो जप हो भूरी भाग्य पूर्ण सब कामन से सद्यपि आनंद विशेष ले रही शेष ले हरिजन जोहो नित जानकी को चंद्रमुख दूसरा दय आज देख ले देख लो मिथिलावासी कह रहे हैं अब तक तो सी मुख चंद्र का ही दर्शन किया था पर हम लोग कितने भाग्यशाली दो दो चंद्रमा घूम रहे हैं मथुर मिथिला में एक श्री रामचंद्र एक श्री लक्ष्मण जी गौर चंद्र एक, एक श्यामचंद्र और एक गौर चंद्र बोलो गौर चंद्र भगवान की जय इस प्रकार से पूरी मिथिलापुर में धूम मची है धूम मचियो मिथिलापुर में नर नारी फिर उन्मत्त के लेखा प्रेम सने सब भाषे यही अवलों असुरूप अनूप न देखा प्रेम में सने हुए मिथिलावासी यही कहते हैं ऐसा अनुपम रूप न पहले कहीं देखा गया न सुना गया कौन कहे यह बाकी छटा कही जाए न हाय मनोहर देखा जानो हरिजन धन्य सोई जिन नयनन राजकुमारन देखा वही इस सुख को जान सकता है जिन्होंने अपने नेत्रों से इन राजकुमारों का दर्शन किया सबसे पहले ठाकुर जी हरिजन जी के अनुसार कहा गए बोले तो सबसे पहले युगल सरकार मिथिला भ्रमण में सबसे पहले अन्नपूर्णा हाट में गए किस हाट में गए अन्नपूर्णा हाट में गए हाँ हाँ अब इतने सुंदर सुंदर पद हैं कि मन तो करता है कि हम सब गाएं, लेकिन पद गाएंगे तो कथा कैसे कहेंगे इसलिए एक गालिया अब ऐसे ही सुना रहे हैं जल्दी जल्दी ना। जब दो अन्न हाट निसरे सब सुधि बुद्धि बिसरे छाड़ी दुकान बनिक मग ठ हे परमानंद भरे दुकान छोड़ छोड़ के मिथिला के बनिक खड़े हो गए जब हूँ आज इन्हें दीर्घ देखें गेहूं बिन दिल सुधरे वो कह रहे हैं कि आज इनको देख, ले, देख लिया तो हमारा जीवन तो सफल हो गया लेकिन अन्न अन्न का गला मंडी है ना अन्न का बाजार है कहते वो गेहूं मटर चना चावल इसको देखने का मन नहीं कर रहा है कोई उठा ले जाओ कोई भर ले जाओ कोई प्रयोजन नहीं है इनके सामने कुछ भी देखने का मन नहीं रहरी पलक गिरे क्यों छिन छिन्न वे वणिक कह रहे हैं कि अरे पलक तू रह जाना तू बार बार गिर क्यों जाती निगोड़ी पलक मरुवा खिन ज्यो परे सो चावर के राव रंग अस जिन मन इन न हरे काम कई इन छवि के आगे लज्जित हेठ परे परम सूर है सुख निदान ए नहीं सुकुमार निरे बजरा घात बान इन मारे लय खल आन लड़े विधि रचना मह अस नहीं कोई जह लगी हम बिचरे हरजन उर्दी ठाव जान अस बसई सदा हमरे सारे धान्यों का नाम भी उन्होंने इसमें ले लिया और इसके बाद भगवान साग मंडी में पधारे अन्नपूर्णा मंडी के बाद भगवान साग मंडी में पधारे हैं निरख प्रभु शाक बणिक तृण तोरे सब्जी बेचने वाले भी तृण तोड़ते हैं तृण तोड़ना क्या है तृण तोड़ना है नजर उतारने का एक टोटका चननी तृण तो रहे ऐसे तृण अनुसार तृण तोड़ देना किसी की नजर गुजरने लग जाए निरख प्रभु शाक बणिक तृण तोरे जो सुंदर कौशल पालक सुत आये मुनिशंग सोरे सोई गरीब परवर कर यही वो तो चक्रवर्ती राजकुमार हैं ना उनको गल्ला मंडी में कोई गेहूं दाल चावल चीनी खरीदनी है वो तो गल्ला मंडी में क्यों आये अन्नपूर्णा बाजार में क्यों आए केवल अन्नपूर्णा बाजार में बैठे हुए लोगों को भी अपनी छवि का दर्शन करा के कृतार्थ करने आए यही बात सब्जी मंडी वाले कह रहे हैं कि आज स्पष्ट हो गया कि गरीब निवाज है गरीबों पर दया करने वाले हैं, सोई गरीब परवर करी दाया दर्श दियो यही और नहीं इनको तो सुंदर सदन में रुके हैं इनको साग सब्जी पालक बतुआ और भिंडी मिर्ची टमाटर ये सब लेने से इनकी क्या जरूरत है इनको साग सब्जी थोड़ी खरीदना है यहाँ ये क्यों आते काशी फल जो प्राण तजे को सो जीवित यही थोड़े काशी फल का नाम काशी फल कद्दू को कहते हैं तो काशी फल क्या है काशी का फल क्या है काशी का, का फल है काश्याम मरणान मुक्ति वहां मरने से मुक्ति होगी सो जीवित यही ठोरे वहां मरने से काशी का फल है मुक्ति यहां तो दर्शन करते जीते जी मुक्ति हो रही है जो सोवा सुग होती जो सोवा चूका सो यही क्षण पछते हैं निशी भोरी सुहा है किसको कहते बाबा सोवा सोवा है हाँ सोवा एक साग विशेष प्रकार का साग होता है आप लोग समझ रहे हैं बस इतनी सी बात अब सोवा सोवा के ऊपर कहते है? सोवा नहीं जो सोवा जो सो गया इस समय वो तो लुट गया खो गया और जो जागा तिन पाया जिन सोया तिन खोया तो जो सोवा चूका सो यही छिन्ह पचते हैं निशी भूरे। आलू की देख इन्हें बड़ युवती लाज तजे बर जोरे दृघ सर खाए कहे हम मूली करक रहू उ मेथी प्रेम शून्य सो सजनी ये बरव चित चोरे सब साग सब्जी के नाम आ गए रूप दिखाए अलौकिक अपनो ज्ञाने हु की मती फेरे सूरन में ये महासूर हैं सूरन जानते हो ना सूरन जमी कंद तो सूरन मने सूरों में महासूर्य है और दूसरा सूरन साग सब्जी में सूरन होता है सूरन में ये महासूर्य है जन बै, बैगुनहु किशोरें बैगुन बैगुन होता ना बैगुन तो इसका अर्थ कर रहे हैं हरिजन जी बोले वो बेगुन तो बेगुन है उसमें कोई गुण ही नहीं है हमारे मखान बाबा कह रहे थे बेगन नहीं खाना चाहिए बेगन खाने से शरीर में व्याधि उत्पन्न होती है अभी तो तो बोल रहे थे बोले दो तीन दिन पहले बोले कभी कभार मिल जाए तो कोई बात नहीं नहीं तो ज्यादा बैगन नहीं खाना चाहिए वैसे तो शास्त्र में बैगन खाना मना लिखा है बैगन के लिए लिखा है यो यो भक्त वृन्ताकम तस् दूर तरो हरी जो बैगन खाता है उससे भगवान दूर रहते भैया भगवान दूर चले या चीज का हीकू खाओ पर हम बैगन कभी कभी खाते हैं ऐसे नहीं खाते हैं कैसे खाते हैं अब राधा वल्लभ जी का हाल आ गया भोग आ गया वहां से यहाँ तो राधा वल्लभ लाल जी खूब बढ़िया से बैगन का चोखा खाते हैं, तो वहां से आ गया तो खा लेंगे प्रसाद है जगन्नाथपुरी जाएंगे तो वहां भी जगन्नाथ जी को बैगन भी अच्छा लगता है वहां भी उनका जो दाल माँ बनता है जगन्नाथ जी का उसमें बैगन भी पड़ता है आलू नहीं खाते जगन्नाथ जी आलू विदेशी है टमाटर नहीं खाते जगन्नाथ जी पक्के स्वदेशी तो हमारे जगन्नाथ जी बाहर का फल बाहर की साग सब्जी कुछ नहीं जगन्नाथ जी खाते तो वहाँ जो मिलता है तो जगन्नाथ जी का प्रसाद साक्षात जगन्नाथ जी है उसमें पदार्थ बुद्धि करके भगवत प्रसाद है तो पाते हैं तो वैसे हमारे यहाँ मंदिर में बैगन नहीं आता आश्रम में बैगन का भोग अन्नकूट के समय एक बार जरूर कुछ बैगन की वस्तु धराई जाती है वर्ष में एक बार बाकी बैगन यहां भोग नहीं है तो बैगुन बैगुन एक कहावत है कि वाकशाह को बैगन बहुत अच्छा लगा उसने ज्यादा खा लिया खाते खाते बहुत स्वाद आया और होता भी बैगन का भरता बड़ा सुंदर होता है हाँ। तो उसने कहा बाटी के साथ सोखा बाटी बैगन का भरता और प्रेम से उसने खाया वीरवल तो, तो ब्राह्मण थे पर वो मिया बीरवल कहता मिया वीरवल कहा जहां हजूर आ गया हुक्म बोले ऐसा शाख तो हमने देखा नहीं अपनी जिंदगी में इतना बढ़िया इसलिए भारत के लोग इसको बहुत खाते हैं वाह हजूर इसीलिए इसका नाम है शाकराज शाकराज माने क्या बोले सभी शाकों का राजा है ये कैसे बोले किसी सब्जी के ऊपर साग के तो ऊपर छत्र नहीं लगा इसके ऊपर छत्र लगा हुआ है उसकी जो टोपी है ना छत्र बिल्कुल ऐसे ही होता है छत्र लगा लो इसके सिर पे छत्र धरा है अल्लाह ने इसे शांसाह बना के देखा है भेजा है अब ज्यादा खालिया तो हुआ पेट में दर्द तो हकीम बेजी की याद आई अरे बोले ये तो बहुत नुकसान करता है अरे हजूर हम पहली कह रहे थे इसका नाम ये बेगुन इसमें गुण है ही नहीं कुछ भी ये तो खाली स्वाद में अच्छा है और परिणाम में तो ये दुखद है तो बादशाह चिल्लाए पहले तो शाकराज बता रहे थे इस पे छत्र लगाए बड़ी बड़ाई कर रहे थे अब कहते इसका नाम है बैगुन इसमें गुण ही नहीं है और तो उसकी बात क्यों बदलते हो उसने कहा हजूर हम बैगन के गुलाम नहीं हम तो आपके गुलाम हैं। आपकी हामे हा भरेंगे लेकिन यहां बैगुन का अर्थ श्री हरिजन जी ने बिल्कुल बदल दिया वय वय माने अवस्था अवस्था की दृष्टि से राम जी पंद्रह वर्ष के एकदम किशोर अवस्था है और गुणों की दृष्टि से इनके जैसा न कोई व्यय वाला है न इनके जैसा कोई गुण वाला है रूप गुण कहो शील गुण कहो सभी गुणों में ये सबसे श्रेष्ठ हैं इसलिए जानी वय गुण वय और गुण किशोरे पुत्रन युत बंडा किन मारियो महाप्रबल महा प्रबल श्रम थोरें कोटिन रत मोहत सीता अरोई काम करोरे तो धनु कदुआ बल कुमरे ये विधि हम कर जोरें सब उपमा कवि लखत तरोई सही पटकर अति खोरे हरिजन कुंड रूखसी ठाणी और गिरा भई मति भोरें निरख प्रभु शाक बणिक तृण तोड़े सब्जी के बेचने वाले साग भाजी बेचने वाले लोग भी तृण तोड़ते हैं और इसके बाद ठाकुर जी फल मंडी में जाते हैं जहां फल ही फल बिकते हैं फलों की मंडी है आगे चली देखियो बहुर दो रघुवीर सुजान सज सज बैठे बणिक सब फल की विविध दुकान विविध फलों की दुकान लेकर के बैठे हैं ये सब पद हैं जिनको हम गद्य में गाते बोलते चले जा रहे हैं ये सब पद हैं बड़े सुंदर सुंदर पद हैं कहें फल बणिक के निरक नृपवार केला या इन कह यही पूर्मह लेहु सासु बलिहार केला सबसे पहले केला का नाम है तो केलाया केलाया इन कहा यही पूर्व इस मिथिलाी में के लाया केला केलाया के कौन लाया तासु बलिहार हम तो उसकी बलिहारी हैं जासु कृपा इन आखो कदम युगल सुकुमार बड़हर नयन मयन सर अरु कटहरी अनुहार देख ही नाश पाती है सुद असमन मोहन हार किसमिस चलत पियादे पावन किसमिस चीर, किसमिस माने किस बहाने से चल रहे हैं और किसमिस माने किसमिस किसमिस जैसे कोमल चरण है किसमिस नरम होती है किसमिस चलत पियादे पावन पिस्ता हृदय हमार हमारा हृदय पिस रहा है इतने कोमल चरणों से ऐसे कैसे चल रहे हैं अब पिस्ता भी आ गया उसमें ड्राई फ्रूट में पिस्ता होता है अति कोमल पदतल अंगूरिन अंगूर अंगूरिया तो अंगूरिन, अंगूर आ गया उसमें अति कोमल पदतल अंगूरिन गड़ेन कछ नौखार कमरख प्रीत कमरख एक फल होता है खट्टा मीठा कमरख कमरख प्रीत तेन अस कोई जिन्हें चितय एक बार वो खट्टा मीठा कुछ नहीं कमरख खाने वाला बस स्वाद मन ही मन लेता ऐसा इनका एक बार जिसकी ओर ये देख लेते हैं सहज सतालु हो ही दयालु बैर हु, बेर बेर, बेर मन बेर। बेर हु बेर जामन इनके प्रेम रंग में को, को नारंगी अनार अस चहे सेव इन कहनेित करीमन बचक्रम प्यार प्रेम बेल बेल बेल का फल ये संत राख के लह सुगम फल चार अस आमला आमला आमलक नहीं रूप अपर को ध्यान योग सुखसार हरिजन कहे फालसा मोमन फालसा भी फल होता है हरिजन कहे फालसा मोमन बरु आम विचार सीता फल सुकृत सावर वर सीता फल सीता फल एक सीता फल फल होता है और कहते है, सीता फल सुकृत सावर वर सीता जी इस जनकपुर का फल हैं, जनक नंदनी भूमि से प्रकट भई हैं, पर सीता जी की प्राप्ति का हम सबका सुकृत तभी सफल होगा जब सावला भर मिले जो पूर्व करतार और इसके बाद ठाकुर जी मिठाई बाजार में आए पहले अन्नपूर्णा बाजार फिर साक बाजार फल बाजार और अब आए मिठाई बाजार में आए हैं बहुरी पधारे मुदित मन हलवाइन के हाट भांति भात देखो सरस सूची पकवानन ठाट क्या देखते कहें सब हलवाइन के हाट जनक नगर बर्बाद कहें सब हलवाइन के हाट मोहन भोग जोग भूपति सुख सो अस का विधि घाट पैदल बेसन जोग मुनि संग डोले कांकर काट टिकिया अखिया इन मह इन महान छवि निज कुल की भय गांट खाजा लोक लाज मर जादा कीन उचाट सब व्यंजनों के नाम है अहे जिलेवी अदा दोहन की उपजावत चित चाट सोहत श्रम बुंदिया मार्ग को श्रम बुंदी बुंदिया है सोहत श्रम बुंदिया मार्ग को कलित कपोल ललाट मोती चूर होत ही दसन मनोहर साठ नासा सुख सुख जैसी नासा ठोर सी सुंदर अधर बिंब छवि छाट रस्ता खस्ता चलत भीड़ बहु अति रब सब रिश पाट गुपचुप गुपचुप भी मिठाई है गुपचुप सुनिय अमेरती बतिया जो पे होत निचाट सुन सकी है कचौरी नाही सुन सकी कचौरी नही अहे पकौरी ठाट ये कचौरी नहीं ये पकौरी है कच्ची नहीं है ये पकी है पकौरी ठाट असमे सुनी इते ये आए मगदल निश्चर काट जो भी देह विदेह गेह या बर्फी बेटिन बाट पर सेव सदा इन ही कह असहरिजन मन आए पूरे व्यंजनों का नाम और भगवान की लीला के साथ उनकी विलक्षण शब्द संयोजन करके हरिजन जी ने प्रस्तुत किया है इसके बाद ठाकुर जी बजाजे में गए बजाज बजाजों की जो मंडी है उसमें आए हैं जिसमें कपड़े की बढ़िया बढ़िया काम होता है कहें सब लख लख राजकुमार जनक बजाज बजार क्या कह रहे हैं धूप छा को जन देख उठ धाव नर नार ऐसा कपड़ा होता है जो धूप छाए वाला कपड़ा भी होता है धूप छाए वाला भी कपड़ा होता है कि नहीं होता है? उसमें धूप छाया में रंग बदलता है तो धूप छाए कपड़े का नाम है धूप छाए को ऊ जन देखो उठ धाव नर नार भल जोटा जुट जुट निहार लेहू अमित बलिहार ऐसो रूप अनूप जगत में को कम क्वाव निहार कोटी मारकिन मारकिन होता है सूती कपड़ा कोटि मारकिन ले दामबिन है अद्भुत दो बार आवर वाह है जात दिगनते ढांका प्रेम उघार कर मलमल पचता कर मलमल पछ मलमल भी कपड़ा होता है हाथ मलमल के पस्ताते हैं परदेसी मनहार तूल कथा इनकी सुन सुन के अचरज होता अपार निश्चर किम मुनि मखमल डार्यो निश्चर किम मुनि मखमल डार्यो मखमल मख का मल विघ्न उसको कैसे इन्होने समाप्त किया मखमल कपड़ा भी है उभय परम सुकुमार चरण सरज चरण मानु मानव परागय तो सर जो सोह सुधार ऋषि पत्नी पाहन बपू हा पर सिचार अष्ट जाम दानी दर्शन को इन ही करो करतार निरख बजाजी बाजार से निकल के ठाकुर जी अब आ में जहां सोना चांदी हीरा जवाहरात का काम होता उसमें सरकार आए बहुरी बजाजी से निकस प्रवित सुनार बजार नरभूषण निरखन लगे भूपन विविध प्रकार विश्वभूषण को दृगन दे सुनारे भाषे क्यों न ही गोप पेटरी में इन्हें धरी रखें झूम के गोप ही एक आभूषण है यहाँ छाती में पहना जाता है गोप गोप ये आभूषण है ये गोप के ऊपर ही तो महाराज जी सुनाते थे खाद चो वाले महाराज जी सुना नहीं महाराज सुनाते थे कि एक साधु था उसको कोई भगत पीछे पड़ गया तो बढ़िया नग जड़ी हुई अंगूठी पहना दी और एक साधु ने अपने दांत में सोना लगाया तो दोनों पंगत में परोसने लगे तो जिसको हाथ में अंगूठी थी वो कहे पुआ पुआ अंगूठी दिखाकर पुआ पुआ प्रसाद पुआ प्रसाद और जिसको दांत में सोना लगा था खीर थोड़ थोड़े ज्यादा फैला दे जिसमें दांत दिखाई पड़े तो कोई ना कोई कहे अरे आपकी अंगूठी बहुत अच्छी है हाँ क्या करें भगत माना नहीं दे दिया हाँ। और अरे आपने दांत में सोना कब से लगा दिया है दाँत दांत, और दांत निकाल दिए सोना दिखा दिए तो महाराज जी कहते हैं कि एक उसमें कोई ठाकुर साहब बैठे थे बड़े जमीदार थे राजा थे राजे ही थे एक तरह के वो बैठे थे पंगत में अलग बैठे थे वो उन्होंने तो सोचा बिचारे भोले भाले साधु हैं नेक सा सोना लगा के अंगूठी दे इनको ठग लिया है इनका अहंकार थोड़ा कम करना चाहिए तो जैसे ठाकुर साहब के सामने वो खीर और कुआ लेके आए ठाकुर साहब कुआ प्रसाद खीर प्रसाद तो वो कपड़ा ओढ़े थे छाती में गोप पहना था गोप गोप होता है इतना बड़ा आभूषण उसमें नव रत्न जड़े होते हैं सोने की मोटी जंजीर होती यहाँ गोप होता है तो उसने अपना कुर्ता थोड़ा सा खोला और कहा महाराज यहाँ परसते हुए क्या कहा खीर और कुआ यहाँ परोसो अब इतना इतना सोना दिखा रहे ने एक सोना दांत में लगा ने एक अंगूठी में तोला दो तोला होगा क्या ये देखो इतना बड़ा हम तो उसको ढाक के बैठे कुर्ता के भीतर और तुम नए एक सोना दिखा रहे हो ये कहने का महाराज जी तो इस ढंग से कहते थे कि साधुओं को ये सोने चांदी के आभूषण शोभा नहीं उनको तो वैरागी की रहनी से ही रहना चाहिए वो किस अर्थ में वो बोलते थे तो यहाँ गोप नाम के आभूषण की बात आई विश्वभूषण को दृगन दे की सुनारे भाते क्यों न ही ये गोप हृदय में गोप रूप आभूषण धारण किया जाता तो क्यों न ही ये गोप पिटारी में इन्हें धरी राखे झूम के चलते हैं लख जिसको मराले मोहे हार भुज हुए इनसे से मदनहू करधनी इनको निकायी का प्रगट विधि किया रूप बाले नको अपने कभी मन माखे गर गला लू इन्हें जी चाह कड़ा जी करके दृष्टि पहुँची तो लगे रूप सुधा चाखे गोल की गोल खड़ी देख रही हैं एक टक दीठ हरिजन न लगे कहा दो की मुदरी आंखें मुदरी आंखें मुद रही हैं और मुदरी माने अंगूठी और सुनारों को धन्य करके श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण जी सखा मंडली के साथ अब सुनहारों के बाजार में भी जौहरियों का बाजार है ये आभूषणों का बाजार जौहरियों के यहाँ राम जी जा रहे हैं, जोहरिन सब प्रभु को छितेरी सब जौहरियों ने ठाकुर जी को देखा परखन लगे लाल छवि परमित लाल भी एक रत्न होता है जिसको कहा लालन की नहीं बोरियां साधु न चलें जमात कबीर जी की ठाकीय सिंघन के लहड़े नहीं हंसन की नहीं पात लालन की नहीं बोरियां साधु न चले जमाल ये कबीर जी के साथ सिंह के झुंड नहीं होते हैं जंगल में एक ही शिंग होता है जैसे बगुला तमाम सरोवर और नदी के किनारे बैठे रहते हैं ऐसे घंसों की पांच नहीं होती है और लाल नामक रत्न वो बोरी बोरी भर नहीं होते हैं वो तो एकाध कोई अमूल्य लाल रत्न होता है और साधु में चले जमात इसका अर्थ ये नहीं है कि साधु जमात में नहीं चलते हैं जमात माने समूह माने साधुओं का समूह होने पर भी उनमें साधु तो कोई इका होता है जैसे अब हमारे जैसे तो तमाम हैं, पर श्री सुखराम दास जी के जैसे इका होते हैं साधु न चले जमात तो लाल माणिक्य रत्न को लाल कहते हैं और माणिक्य अब तो माणिक्य की क्वालिटी बहुत गिर गई है जो सबसे उत्तम क्वालिटी का माणिक्य है उसकी कीमत क्या है हमारे पूज गुरुदेव खाक चौक वाले महाराज जी पहाड़ी बाबा महाराज कपूरचंदे वहां के ग्वालियर के उनसे महाराज जी बात करते रहते ए, हाँ महाराज हजूर आ गया तो कहते ए लाल की कीमत क्या होती बता लाल मने माणिक के तो हजूर हमारे पिताजी बताओ करते हमारे बाबूजी बताओ करते उनके यहाँ बड़ा काम बड़े आदमी थे वो जो हर एक जवाहरात का काम होता था बोले तो हमारे पिताजी बजाओ करते लाला जो लाल को सौदा पटवावे पटवागे बाद दलाल को दलाली में हीरो दियो जाए जो सौदा करवाने वाला दलाल होता ना लाल का उसको दलाली में पैसा नहीं दिया जाता उसको हीरा दिया जाता है दलाली अब सोचो जिसकी दलाली में हीरा दलाल को मिले वो लाल कितना कीमती क्योंकि ग्रहाधिपति सूर्य हैं और सूर्य का रत्न वाणिक्य है इसलिए उत्तम कोटि का माणिक्य हीरा कोई चीज नहीं उसके सामने सबसे मूल्यवान माणिक्य होता है कोई हो उत्तम क्वालिटी तो यही वे कह रहे हैं कि लाल छवि परमित धरत नितेरी रतन अमोल अहें ए दो कोटि काम खितरी अमोल रत्न अपर बुलाए कहें लह सुनिया लखिया छवि कितेरी लहसुनिया भी एक रत्न होता, ले सुन, ले रत्न होता है और यहाँ इन्होंने दो अर्थ लिए लह सुनिया लहसुनिया रत्न और एक अर्थ लय अरे सुनो तो सही क्या छवि कभी ऐसी छवि देखी देखो तो सही मूंगा हर बखानत शोभा जिन्हें जो हो जितेरी को कह मोती अति व्याकुल लड़ी आंख इतरी हीरा बीच नैन सर चु छी सी मुदरी हित नील नगीना प्रगट भये छतरी जनकपुर के आ, हीरे जवाहरात के व्यापारी कहते हैं कि श्री किशोरी जी स्वर्ण की मुद्रिका हैं लेकिन जैसी वे सोने की मुद्री हैं वैसा नीलम रत्न अब तक आया नहीं था तो ये श्री किशोरी जी स्वर्ण तो मुद्रिका हैं तो श्री रघुनाथ जी नीलम रत्न है रत्न से मुद्रिका की शोभा हो जाती है प्रकट भय छित पै धनु पन्ना तजहे कवहू अतिहट भूप तेरी जन माणिक जस गहो ये भी करू हितेरी हरजन कौशल को खराज सुत नैन तेरी इस तरह से सभी रत्नों के नाम इस पद में आ गए और इसके बाद भगवान जो सबको धन्य करके फिर मिथिलियों की ओर भगवान बढ़े हैं देखन नगर भूप सुते आए समाचार पुरवातिन पाए धाए धाम काम सब त्यागी मनहु रंग निधि लोचन लादी निरक्ष सहज सुंदर दू भाई हो ही सुखी लोचन फल पाई युवती भवन जरोखन लादी देख ही राम रूप अनुरागी कही परस्पर बचन सप्रिंसी सखी काम की कोरो को जीत लिया है सखी गली गले घूमे ले अवध के किस बड़ा सुंदर पद किसी भाव का जूती भवन झरोखन लागी क्या कह रही है सखियां सख गली गली गलीमेे अवध केोर गली गली, गली, गली खातिर निकला मेरी कनिया बदरी पच महिला पर चढ़ी हुई हैं पांच पांच सही से स्वर्ण महल है उनमें चढ़ी हुई हैं उनको लाल जी का पूरा दर्शन नहीं हो रहा है केवल पिछवाड़ी दीख रही है उनके मुकुट है और मुकुट के पीछे जो वेणी है केवल वही दीख रही है हाँ तो वे ऊपर से पुष्प की वर्षा करती हैं और जब फूल की माला और पुष्प की वर्षा होती है कार ऐसे व्यक्ति कहाँ से फूल आया तो उनको मुखार विद का दर्शन हो जाता है महला से लौके खाली मतलब महला से लौके खाली मतलब फूल फेंकी जा सब ता लगी हम है हमी काली गली गली मेरे अवधे पिपोर सची गली गली के तो कल हमने एक बात कही थी पहले वर् को पसंद किया जाता है इसके बाद आगे चर्चा चलती है दूल्हा है ठीक नहीं तो इसलिए गुरुदेव ने कहा कि पहले पूरे जनकपुर को दिखा के आओ कि हम तुम्हारी जनकराज राज दुलारी के सर्वथा अनुरूप हैं कि नहीं सब पसंद तो करें पहले ये भाव कल हमने कहा था सबने पसंद कर लिया मिथलियां कह रही है क्या कह रही है सही जनक जी के दिया बारी सुंदर गो जैसे जनक जी के की धिया कीिया बाड़ी सुंदर गो कैसन खोशिया लाल भी सुधर जीत दो लाल भी सुबह अगर तू अवधि अरी सखियो हम तो विधाता से हाथ जोड़कर अचरा पसार के ही मांगते हैं कि सिर के कठोर धनुष को इस तांवले सलोने दशरथ राजकुमार तोड़ रहे बस इतनी कृपा विधाता हमारे ऊपर कर दो हम सब विधिना से मांग है दोनों कर जोर जो रुका विधिना से मांगी है दोनों कर जोर शिव के धन भापे समय पूरी दे तो शिव के धन्य गली गली नारायण के सदसे होह ही नारायण के सदे हो राम जी से हमी किया के Oh, baby, oh, baby. पुर बाल वृद्ध नर नारी भाव किंतु एक वर जानकी योग योग्य सब निहार रहे हैं बाल वृद्ध नर नारी पर सबके भर एक ही भाव है कि ये वर जानकी जी के योग्य है जानने भी वक्त तो नहीं है गृहस्थों के सबके बेटा बेटी होते कि नहीं होते और बेटा बेटी होते तो विवाह के योग्य भी होते तो मिथला वासियों के भी पुत्रियां अवश्य होंगी विवाह के योग्य भी होंगी अपूर्व सुंदरी भी होंगी लेकिन किसी के मन में ये भाव नहीं की हमारी बेटी का विवाह इनके साथ हो जाए सबका एक ही भाव है कि बर सावरों जान की जो सब एक ही भाव एक ही विचार भावना स्वसुख की न काहू के हृदय मैं जुगल के प्रति प्रतिशु प्रेम को प्रयोग है जानकी के नाते चाहे जीजा या जमाई लगें जिन्हें युग युगते मना वह लोग हैं एक ही स्वार्थ है मिथिला का कोई श्री जानकी जी को तो अपनी बहन मानते हैं वो कहते हमको ऐसे जीजा जी मिले और कोई जानकी जी को तो अपनी पुत्री मानते हैं वो कहते हमको ऐसा ही जमाई मिले यही जमाई मिले नारायण धन्य नृप धनुमको सियाराम दर्श अनुपम संयोग है नित्य सिद्ध अनादि दंपति श्री सीताराम जी जो कभी एक पल भी एक दूसरे से बिछुड़ते नहीं है लेकिन प्रकट लीला काल में राम जी अयोध्या में प्रकट होते हैं किशोरी जी मिथिला में प्रकट होती हैं और इतना लंबा वियोग तो होता ही है राम जी पंद्रह वर्ष के हैं जानकी जी छह वर्ष की तो आज इस वियोग को संयोग में परिवर्तित कर दिया इस धनुष ने इसलिए बक्सर वाले महाराज जी कहते हैं कि हम तो धनुष के भी बड़े कृतज्ञ हैं इन्होंने सीता राम जी को मिला दिया राम जी कहते हैं कि ये मित्रवरो मिथिलासियों बालकों आप सब हमारे सखाए हैं आपने सब जगह हमको घुमाया अन्नपूर्णा बाजार दिखाया फल बाजार दिखाया बजाजा दिखाया सुनार बाजार दिखाया अन्न का दिखाया सब कुछ बजाया सब दिखाया लेकिन आपने रंगशाला नहीं दिखाई जिसमें वो शिवजी का विशाल धनुष विराजमान वो आपने नहीं दिखाया वो भी दिखा कहो कहो बालको कौन मग जाय धनु कहो साल कोन मग जाय धनु मग को कहो कहो बालको पूछ रघुलाल स्वयंर के हाल को रघुलाल हमें भी दिखाओ सिर्फ धन निकालो हमें भी दिखाओ ही शिशु कहे राम लखन लाल को भर गयी राम लखन लाल को चलिए प्रभु लखनिए रचना रसाल उसको देखने के लिए आपको इतनी त्वरा हो रही है वो जानते हैं राम जी हमारी जो जनक राज जी है ना हमारी पियाजी उन्होंने अपने बाएं हाथ से उठा लिया था उसको चौका लगा दिया था उसके नीचे आखिर सहज ही उसको वहीं पधरा दिया जैसे कमल नाल को उठा लेता है गजेंद्र ऐसे उठा लिया था कभी हमारे महाराज जनक ने प्रतिज्ञा की जो धनुष को अपनी बुझाव पर तोल लेगा प्रतिज्ञा चढ़ा देगा वही मेरी पुत्री के पाणी ग्रहण का अधिकारी होगा शिया जू नई धनु उठायोम कोई धनु उठाए को तभी प्रण ठन गयो मिथिलान को सब हाँ, ही प्रण खन गयो मिथिला कहो कहो पालको कौन मध जाए धन सुमक साल को कहो कहो पालको कौन मध जाए धन सुमक साल को, को, को। राम ने पूछा बालको मित्रों एक बात और बताओ प्रतिज्ञा महाराज जनक ने कब की बोले तो जब जानकी जी ने उठाया जानकी जी ने कब उठाया बोले तो जब केवल वह पांच वर्ष की थी तब उठाया अब इस बात को हुए एक साल हो गया छह वर्ष की हो गई है जानकी जी ने एक वर्ष पहले उठाया और प्रतिज्ञा को किए हुए भी एक वर्ष ही हुआ है भय यह पिनाक प्रण एक साल को भयो य एक साल को चिंता चित चढ़ी अब जनक भुआल हाँ चिंता चित चढ़ी अब जनक भुआल को कहो कहो बाल को कौन मग जाए धनु मग साल कहो कहो कौन मे जाए को। राम जी ने पूछा कहरे अरे वीर तो बहुत है कोई आया नहीं धंस तोड़ने बालक कह रहे हैं सरकार कहाँ तक कहें हमने तो बड़े लोगों से बड़े बूढ़ों से सुना है धरती स्वर्ग पाताल से भी लोग रूपेश बदल बदल कर आए और इस अहंकार को लेकर आए कि हम इस को कमल की नाल के जैसे तोड़ देंगे लेकिन खुद ही टूट फूट के चले गए हाथ पाँव टूट गए उनके जले गए बेचारे कहत वीर भूमि स्वर्ग और पाताल को और पाताल को तोड़ेंगे तोड़े धनु धनुहाल जैसे कमल नाल को कहो हाल जैसे कमल नाल को कहो कहो बालको सोन मदिर जाय धनुम को, कहो कोहो बालको तो कितने बड़े बड़े लोग आए सब निराश होकर चले गए हर आए तो बहुत ऐसे ऐसे ताल ठोकने वाले दाल बजाने वाले आए लेकिन चंद्रभाल का धनुष किसी से हिलाया तक नहीं गए। जा जातका। ताल देत भूजन पे बजाएगा गाल तो। ताल देत भूजन पे बजाएगा सजाएगा तो। भाल धनुष चंद्र भो कहो कहो को, और जाए धनुष राम रामे मुस्कुराए और बोले अच्छा सब गाल बजा के ताल ठोंक चले गए सखा बोले ये हंसी का हंसी की बात नहीं आप हंस रहे हो मुस्कुरा रहे हो ये कोई अलौकिक माई का लाल होगा वो करेगा ये साधारण व्यक्ति का काम नहीं है धनुष न काम को हसी क्या को यह काम अलौकिक किसी माई के लाल को यह काम अलौकिक किसी माई के लाल कौन मग्र जाए धन मग्रालको कोई करे धारण सी विजय माल को। कोई करे धारण सी विजय मालिको नारायण जो प्रिय को संकर्पृपाल राम महाराज की है अब सब पुष्प वर्षा करती हैं सुमुख सुोचन वृंद हर हरसहि वरसहि सुमन सुमुखी सुरोचन वृंद जहा हि जहा जहां बंधु दो तह तह परमानंद ये कौन फूल बरसा रही है ये मिथिलानिया पुष्प वर्षा कर रही है उनके दो विशेषण है एक सुमुखी एक सुलोचनी माने सुमुखी वृंद और सुलोचनी वृंद पुष्प बरसा रही है गोस्वामी जी ने इनको सुमुखी क्यों कहा एक अर्थ तो स्पष्ट है उत्तम मुख वाली उसको सुमुखी कहेंगे पर गोस्वामी जी किसी भी शब्द का प्रयोग सामान्य रूप से नहीं करते हैं विशेष ही होता है सुमुख ही क्यों कहा भैया चाहे जितना सुंदर मुख हो पर उस मुख से पर निंदा परचर्चा और अलाये बलाये इधर उधर की जर्र वक्त निकलती हो तो चाहे जितना सुंदर मुख हो वो सुंदर मुख नहीं वही सुंदर मुख है जिस मुख से भगवान की रूप लीला प्रकट होती है भगवान के गुणों का प्रकाश होता हो भगवान की लीला का प्रकाश होता हो भगवान के चरित्रों का प्रकाश होता हो जो भगवत गुणगान में लगा हुआ मुख है वही सुमुख है तो मिथिलानिया भगवत गुणगान कर रही हैं इसलिए उनको सुमुखी कहा चाहे जितनी गोरी चिट्ठी हो और गाली गरज करी हो सवेरे से ही दूसरे को तो पीछे गाली दें पतिदेव को ही सवेरे से एक शतक गाली सुना दें सौ गाली कम से कम पतिदेव को सवेरे से ही सुना दें तो वो सुमुखी नहीं हो सकती है, है? सुमुखी वही है, है? हाँ प्रिय प्रिया च भारिया प्रिय वादि प्रियवादिनी होनी चाहिए इस मुखी और सुलोचन वृंद क्यों कहा हाँ। सुलोचन नेत्र किसी के बहुत सुंदर हैं बड़े बड़े हैं दीर्घ हैं अच्छी बात है सुंदरता है तो ठीक है पर उन नेत्रों से ये नाशवान संसार के दृश्य ही दिखाई पड़ते हैं गुण दोष ही दिखाई पड़ते हैं इन आंखों से यदि भगवान नहीं दिखाई पड़ते तो वो आंखें चाहे जितनी बड़ी हों, चाहे जितनी सुंदर हों, वो सुंदर नहीं है व्रजांगनायक कहते हैं अक्षण वम फलमिदम न परम विदाम सख्य पशु ननु विवेश वक्रम ब्रजेश सुतोवेणुजुष्टम येवा निपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम हरी सको सख्य हरी सखियों, इन देहधारियों के नेत्रवान होने का यदि सर्वोत्कृष्ट कोई फल है तो यही है कि गैया चराते बंसी बजाते मंद मंद मुस्कुराते हुए कृष्ण बलराम का ये आंखें दर्शन करें नहीं तो नेत्रवान कहलाने के योग्य नहीं है सत्य माल के टीकाकार प्रिया ने तो जिन आंखों से भगवान का दर्शन न हो उनको नेत्र संज्ञा न देकर भूत संज्ञा दिए क्या संज्ञा दी है भूत आंखों से भगवान का दर्शन नहीं ये आंखें भूत हैं एक भूत किसी के पीछे लग जाए तो उसकी क्या हालत होती है भूत प्रेत वाले देखो आपको देखना हो तो मेहंदीपुर बालाजी चले जाओ कैसे भूत प्रेत बंधे पड़े हैं चिल्ला रहे हैं रहे हैं उधर चले जाओ गुजरात में कौन सी जगह है वो सारंगपुर आप तो गए हमारे साथी बहुत सहारंग में है कष्टभंजन देव स्वामीनारायण परम्परा का भूत प्रेत का बहुत एक बार हम लोग गए थे तो एक दुबला पतला सा साधु था जैसे हमारे यहाँ पुजारी है ना मधुसूदन दास एकदम एक अहरे शरीर का, बिल्कुल ऐसे मधुसूदन दास की तरह ही था दुबला पतला तो हम लोग गए कष्टभन देव का दर्शन करने सौराष्ट्र की बात है तो बैठ के पाठ कर रहे थे हनुमान जी के सामने तब तक वो उसको आवेश आ गया उस लड़के को साधु को बड़े बड़े पहलवान लोग लगे लेकिन सबको उठा के फेंक दिया उसने तो पाठ तो हम भूल गए वो तमाशा देखने लगे तो हमने वहा पुजारी से पूछा तो उन्होंने बताया कि महाराज ये साधु है इस पर इकहत्तर भूत थे कितने इकहत्तर सत्तर और एक इकहत्तर अब ये यहाँ हनुमान जी इलाज करते हैं सबका धीरे धीरे हर बार आने में दो चार भूत कम होते हैं ऐसी ऐसे आवे आता है फिर एक भूत दो भूत गए अब बोले इकहत्तर में चार पांच बचे हैं एक दो बार और आना पड़ेगा ठीक हो जाएगा आश्चर्य हुआ एक व्यक्ति पर इकहत्तर भूत, और ये तो हमको देख के समझ में आ गया कि लड़का इतना दुबला पतला 20-25 साल की उम्र का होगा और इतना दुबला पतला लड़का इसमें इतनी ताकत कहां से आ गई कि बड़े बड़े मजबूत लोग उनको उठाकर फेंक दिया उससे इतनी ताकत जो तो कोई ना कोई भीतर आवेश है इसके तब इतनी ताकत इसमें हमने यहां आने के बाद महाराज जी को यह घटना सुनाई पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी को तो महाराज जी ने एक बड़ी अच्छी बात बताई महाराज जी बोले पंडित जी आपने इस घटना से क्या प्रेरणा ली सामने तो का हमने तो कोई प्रेरणा नहीं।, नहीं कोई भी चीज कहीं देखो तो उससे प्रेरणा प्राप्त करना चाहिए संसार की प्रत्येक वस्तु कोई न कोई उत्तम प्रेरणा दे रही है आपने क्या प्रेरणा ली उनका महाराज जी हमने तो सोचा ही नहीं क्या प्रेरणा महाराज जी बोले देखो पहले एक भूत आया होगा एक भूत आके भीतर घुसा तो उसने अपने जैसे सत्तर और बुलाए इससे प्रेरणा ये लेनी चाहिए कि एक बुराई एक दोष साधक के जीवन में आएगा तो उसी कोटि के सैकड़ों दोस्त भीतर आ जाएंगे एक दुष्ट संपर्क में आएगा तो अपने जैसे तमाम दुष्टों की भीड़ इकट्ठी कर देगा और एक साधु पुरुष सज्जन पुरुष जीवन में आ जाएगा एक सद्गुण आ जाएगा तो अपने जैसे अनेकों को इकट्ठा कर लेगा इससे साधु सद्गुण इनका ही आदर करना चाहिए इनको स्थान देना चाहिए दुष्ट को दुर्गुण को आश्रय नहीं देना चाहिए ये शिक्षा इस घटना से प्राप्त करने हर चीज में महाराज जी बता दू पहली बार जब हम पूर्व पोरबंदर गए परम आदरणीय श्री रमेश भाई ओझा जी के यहाँ बड़ा विशाल आश्रम है हम समझते हैं लगभग 80 पिछासी एकड़ में आश्रम है वहाँ की गौशाला वहां की पाठशाला श्री हरि मंदिर सब देखने योग्य है बहुत सुंदर प्रकल्प है बड़ी हरियाली वृक्ष बहुत सुंदर तो पहली बार जब हम गए तो वहाँ से आने के बाद महाराज जी सब पूछते थे पूरी बात सुनाओ कहा गए क्या क्या देखा क्या हुआ हमने बताया महाराज जी वहा गए और हमने कहा महाराज जी वहा देखकर लगा आश्रम तो इसको ही कहते हैं छोटी सी जगह न कहीं से हवा न प्रकाश न पेड़ न पौधा छोटी सी हमने कहा मलुक पीठ तो इतनी सी जगह है आश्रम तो वो है वो पूरा एक चक्कर लगा लो पूरा घूमना हो जाए कितना सुंदर सब बना हुआ है महाराज जी ने सुनने के बाद कहा पंडित जी बहुत अच्छा है देख के आए बहुत सुंदर बात है पर सैकड़ों योजन में बना हुआ सोने का महान महल नगर भी वृंदावन की एक झोपड़ी की समता नहीं कर सकता एक क्षण वृंदावन की भूमि में हम लोग रहने लायक नहीं हैं कहते कहते महाराज जी भावुक हो गए भावा विष्ट हो गए बोले लाडली जी ने राधा रानी ने कैसी कृपा करी है हमको यहाँ जगह दे दी रहने की हम यहाँ रहने लायक ही नहीं थे इस भूमि का स्पर्श करने योग्य नहीं थे कितनी करुणा करी इसलिए सौभाग्य मनाओ यह मन में नहीं आना चाहिए की बहुत बड़ा होता क्यों बड़ा होता जितना है मरना सबको है इतना बहुत है इससे और फिर भी बहुत हो गया देखो न चाहते हुए भी बहुत होते ही चला जा रहा है अब ये सत्संग भवन बहुत छोटा पड़ता है पंगत में छोटा और कथा में छोटा लीला में छोटा नया सत्संग भवन श्री पहाड़ी बाबा भक्तमाली जी गौशाला में निर्मित हो रहा है और ये तुलसी जयंती पर उसका उद्घाटन है तो फिर वहां भी वहां कथा होगी वहां लीला होगी पंगत की व्यवस्था तो वहां अभी सद्या जुट नहीं पाएगी क्योंकि सारा सामान ले जाना वो अव्यवहारिक लग रहा है तो जो लोग प्रसाद पाना चाहेंगे वो यहीं पाएंगे जिसमें यहां समय से पंगत शुरू हो जाएगी और समय से सब काम ठीक हो जाएगा बाद में वहां कभी कोई व्यवस्था बन जाएगी तो वहां भी होगा तो हर चीज से प्रेरणा लेनी चाहिए लोचन हाँ तो हम कह रहे थे आंख से यदि भगवान का दर्शन न हो तो आख आख नहीं ये भूत है एक भूत पीछे पड़े तो कैसी हालत हो जाती है और दो दो भूत चौबीसों घंटे पीछे पड़े रहे तब बेचारे मनुष्य की क्या हालत होगी देखिए आप लोग अन्यथा न माने बड़ी गंभीरता से इस बात को सुने और समझे यह आखें यदि भगवत दर्शन इनसे नहीं हुआ है तो ये आंखें इतनी दुष्ट इंद्रिय हैं कि यह किसी ज्ञान विज्ञान संपन्न व्यक्ति को भी कब किस मलमूत्र के कुंड में ले जाकर पटक देंगी इसको नहीं कहा मनुष्य को मलमूत्र की नाली का कीड़ा बना देती है ये आंखें इसलिए आंखों का भूत उतरता ही तब है जब इनसे नंदनंदन श्याम सुंदर का दर्शन हो राधा रानी का दर्शन हो श्री सीताराम जी का दर्शन हो यही आंखों की सफलता है तो आज आंख भर भर के श्री राम लक्ष्मण को निहार रही हैं मिथलानिया इसलिए गोस्वामी जी उन्होंने क्या कहा है सुलोचन सुमुखी भी है और सुलोचनी भी हैं और क्या कर रही हैं हर सही बर सुमन हृदय से बहुत आनंदित हो रही है हर तरी प्रसन्न हो रही है और पुष्पों की वर्षा कर रही है ये केवल फूल नहीं बरसा रही है ये मानो अपने सुंदर मन को जिसमें न कोई विकार है न कोई वासना है जो सियाजी के अनुराग रस से लवालब भरा हुआ है ऐसा मन ही मिथिलियों का सुमन सुमन माने पुष्प है मानो अपने मन को ही श्री रघुनाथ जी के स्वरूप पर न्यौछावर कर रही है अपने मन को ही वर्षा रही है हमें स्मरण आता है पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज के साथ जब पहली बार नासिक कुंभ दर्शन करने गए और नासिक के बाद जब महाराष्ट्र की यात्रा पर गए तो भीम शंकर में जब दर्शन करने पहुंचे तो कुंभ के बाद प्राय जो तो में भीड़ तो हो जाती भीड़ थी खैर महाराज जी की कृपा से बढ़िया दर्शन हुआ तो हमको पुष्प नहीं मिल पाए तो हम थोड़े उदास थे महाराज जी फूल नहीं मिले बिलपत्र तो मिल गया पुष्प पुष्प भी मिलते सुगंधित तो भगवान को चढ़ाते फूल तो थे वहां लेकिन वो ऐसे ही थे अंग्रेजी फूल थे सुगंध वाले नहीं थे तो हमारी एक मन की ऐसी कुछ प्रवृत्ति है कि हमको सुंदर सुगंधित पुष्प हो तो भगवान को चढ़ाएं और नहीं तो काय को फूल चढ़ाएं तो फूल बढ़िया फूल मिले नहीं तो हम थोड़े उदास थे तो महाराज हे उदास क्यों थे हमने कहा महाराज जी बिल पत्र मिल गया फूल नहीं मिले तो पूज गुरुदेव पहाड़ी बाबा ने कहा हे ये पैसा से फूल फूल पत्ती नहीं मिलती है साधु का मन ही सुमन होता है और अपना मन ही भगवान पर चढ़ाना चाहिए ये क्या फूल चढ़ाना सुंदर मन ही सुमन है ये बात पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज सुमन तो मानो अपने मन को ही न्यौछावर कर रही है कैदों राम छवि पर निवर करती धो मृदे तु नेह दरसाओ दर्शाती है विचार कर रही हैं राम लक्ष्मण के श्री चरण कमल अत्यंत सुकोमल हैं और ये गुरुजी के साथ हैं इसमें जूता चप्पल इनके चरण में नहीं है बिना पदक के विचरण कर रहे हैं और ये मणिमय राजमार्ग है मणि मणिजटित राजमार्ग है ये चुबराही होगी ये मणियां, ये राजमार्ग पर ये बिना पदक के कैसे चलेंगे तो मानो पुष्प वर्षा करके पूरा मार्ग पुष्प मैं बना रही हूं इतना सुमन बरसाओ सखीरी की सुमिनन पर चल जाए इतना फूल बरसाओ कि इनको मार्ग दिखे ही नहीं ये तो फूलों के ऊपर ही चल पड़े अथवा पुष्प वर्षा करके वो ये संकेत कर रही है क्या संकेत कर रही है वो बता रही हैं कि आपने अपने रूप ठगोरी से सभी मिथिला वासियों को ठग लिया और पूरे मिथिला में आपकी रूप की सुगराई की प्रशंसा हो रही है और हमको लगता है कि आपको भी कुछ गुमान अपने रूप का आ गया है मिथलानिया कह रही है कि हम तो शोभा समर संग्राम में विजयी हुए वस्तुता सही बात है भगवान की समता कौन कर सकता है आपने सबको लूट लिया मिथिलासियों से लेकिन हम भी किशोरी जी की सखियां हैं हम भी पुष्प वर्षा के बहाने अपने भावों को अभी व्यंजित कर रही हैं कि अभी कुछ नहीं पूज वाले मामा जी कहते थे अभी तो सेमी फाइनल है फाइनल कल होगा पुष्प वाटिका में जब सियाजू की एक झलक मिलती आप पसीना पसीना हो जाएंगे तब फाइनल होगा इसलिए पुष्प वर्षाती हैं मानो पुष्प बरसाने के ब्याज से वे पुष्प वाटिका में आने का निमंत्रण देती हैं भजो दस नंदन जनक गोस्वामी जी की रचना ये दो बंधु जनकपुर आए दो बंधु जनकपुर आए सुमन बिछाए सखियां गली गली हरी हरी समन बिछाए सखियां गली गली भयो दशरथ नंदन जनक गली भयो दशरथ नंदन जनक गली सब प्रशंसा कर रहे हैं बरनत छवि जहां तह सब लोगू अवी देखिए देखन जोगू और सबके मन में एक, एक ही इच्छा है यही लाल सा मगन सब लोगू बर सावरो जान की जोगू ये सावरावर श्री किशोरी जी की योग्य है अब क्या करें घड़ी तो अपनी गति से बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है हम सोचते थे छह बजे पूरा कर देंगे लेकिन नहीं हो सका आज श्री स्वामी कृपात्री जी महाराज की जयंती है आज इस मिथिला रथ के परिप्रेक्ष्य में हम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी का पावन स्मरण करते हैं उनके चरणों में प्रणाम करते हैं भगवान आदिशंकराचार्य के बाद शंकर परंपरा में वह एक अनुपम अद्वितीय महापुरुष हुए जिनके नाम के आगे धर्म सम्राट विशेषण सर्वथा उपयुक्त विशेषण उनके जैसा कोई ज्ञानी नहीं था उनके जैसा कोई विद्वान नहीं उनके जैसा कोई प्रेमी नहीं उनका जैसा कोई नेम ही नहीं इसी श्रीधाम वृंदावन में जब पूज्य स्वामी कृपात्री जी महाराज श्री राधा सुधानिधि जी पर प्रवचन करते थे तो वृंदावन के बड़े बड़े रसिक अपलक नेत्रों से निहारते थे मन में सोचते थे कि अरे ये काशाय वस्त्रों में लिपटा हुआ दंडधारी सन्यासी, स्वरूप से ऐसा और ऐसी अत्यंत सुगोप्य सुसूक्ष्मी लीलाओं का ऐसा अद्भुत निरूपण निकुंज रथ का आपको सुनकर आश्चर्य होगा कई बार वृंदावन कर अनुभव करते थे कि जिनकी ये कृति है कहीं उन्ही का आवेश तो में नहीं हो गया ऐसा अनुभव हमारे पूज गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज से पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज का बड़ा घनिष्ठ संबंध था तब का संबंध था जब करपात्री जी को ये बड़े महात्मा हैं महापुरुष हैं इस रूप में कोई नहीं जानता था नरवर में उन्होंने कुछ अध्ययन किया और वहां के बाद वृंदावन आकर के रहे उस काल में भगवान नाम के अतिरिक्त वे दूसरा शब्द उच्चारण नहीं करते थे और आपको तो सुनकर आश्चर्य होगा खाक चौक में उनका आशंका करपात्री जी खाक चौक में रहे महीनों करपात्री और हम लोग जानते पुराना आश्रम जिन्होंने देखा है खाक चौक में व्यवस्था अति सामान्य थी वहां कोई विशेष तो थी नहीं जिसको हम लोग धूना अगर कहते उसी में वो ट बिछा के लेटते थे मारा। और महाराज जी से जो कुछ प्राप्त करते थे एक समय आहार लेते थे हाथ पर ही भिक्षा लेते थे अद्भुत शिक्षा पूर्ण उनकी रहनी और महाराज जी सुनाते थे कि वो पुष्प चुन के लाते थे तरपात्री जी और दो हार बनाते और वृंदावन में राश लीला होती या पे पर लीला होती तो रास दर्शन करने कृपात्री कर जी रोज जाते एक माला प्रिया जी को एक लाल जी को के दूर खड़े हो जाते किसी लता के सहारे और नेत्रों से अश्रुप प्रवाह चलता रहता और प्रिया प्रीतम का दर्शन करते रहते बोले तो हम लोग समझते नहीं थे कि ये बोलना भी जानते हैं। मौन ही मौन रहते थे कुछ समय की बात है बहुत पुरानी बात है बाद में पता चला कि विद्वान भी हैं, तो महाराज जी बोले हमने ही सबसे पहले उनसे प्रार्थना की अरे भाई आप तो पंडित हो विद्वान हो कुछ सुनाओ तो क्या सुनाएं? आपके यहां इतने दिन हम रहे हैं और तो आप इतना आग्रह कर रहे हैं तो हम क्या सुनाएं? तो महाराज जी ने कहा कि यहाँ कथा दुर्लभ है पहाड़ी बाबा महाराज ने कहा यहाँ रामकथा दुर्लभ है वृंदावन में यहाँ रामकथा अब भी कम होती है और उस जमाने में तो बहुत कम अब तो गली गली में मानसी का खंड पाठ हो रहे उस समय नहीं होते थे तो यहाँ कथा सुनाइये तो करपात्री जी बोले राम कथा नहीं राम जी के तत्व का निरूपण हम करेंगे तो कोई बड़ी जगह देखो जहाँ सब साधु आ जाए तो साधु साधुओ में चर्चा शुरू हुई और मिर्जापुर वाली धर्मशाला पुरानी जगह महाराज जी कहते वहां मैनेजर से चर्चा की यहाँ एक महात्मा है उनकी कथा होगी हम लोग आ जाएंगे आप खाली जगह दे दीजिए कोई बात नहीं, करो करो कोई बात नहीं करो तो स्वामी कृपात्री जी प्रवचन करने पहला प्रवचन उनका मिर्जापुर वाली धर्मशाला में हुआ उसके बाद प्रसिद्धि हुई उस प्रवचन में स्वामी कृपात्री जी ने दो चौपाई ली जग पेखन तुम देखन हारे विदेहर शंभु चावन हारे सेव न जाने मरम तुम्हारा और तुम्हें को जानन हारा ये दो चौपाई पर तेरह दिन तक प्रवचन किया नित्य ढाई घंटे बोलते थे धारा प्रवाह संगीत तो कोई कल्पना ही नहीं थी कि संगीत भी कथा में नाचना गाना भी होता है उसमें बिंदु जी तो संगीत करते थे लेकिन संगीत कथाओं में प्रचलित नहीं था हल्ला मच गया भीड़ अटे नहीं महाराज मिर्जापुर वाली धर्मशाला में इतनी भीड़ और महाराज जी तो एक बार कहते थे कि माइक वाइक कुछ नहीं बिना माइक के स्वामी जी ऐसे सहारते थे से शेर की तरह वो तो सैकड़ों लोग सुनते थे बिना माइक के युवा शरीर था उनका यहाँ के एक बड़े विद्वान थे उनका नाम हम जान नहीं ले रहे हैं केवल उनको हम प्रणाम करते हैं बड़े प्रसिद्ध विद्वान थे यहाँ के श्री वैष्णव परंपरा के थे उनको बिल्कुल सहन नहीं हुआ बोले तो ये क्या महात्मा बोल रहा है अट्टपट्ट विधि विधिता हरि हरिता सिवी सिविता जिन दही विधि हरि हर तब देख अपारा मनु समीप आये बहुबारा ये सब क्या है कुछ नहीं तुलसीदास जी की कोई कल्पना है ये कुछ नहीं राम जी विष्णु का तो अवतारे हैं इस विषय पर शास्त्रार्थ कर ले चक्रपाणि आचार्य चक्रपाणी राम शास्त्रार्थ करने विषय से पर। पर्चा चिपक गए वृंदावन में कहा होगा शास्त्रार्थ बिहारी जी के चबूतरा पर शास्त्रार्थ होगा दोनों पक्ष देखिए कितनी सुंदर बात अखिल भारतीय विनाम संकीर्तन पदयात्रा मंद से पूज्य स्वामी जी ने आरंभ की है हरिणाम पूरी भारत में पैदल पद यात्रा उसी क्रम में स्वामी जी पधारे हैं और हमारे लिए तो बहुत सुखद संयोग है कि जिन भगवान आदि शंकराचार्य जी की परंपरा के पूज्य कर्पात्री जी का हम स्मरण कर रहे हैं श्री त्रम्बकेश्वर चेतन ब्रह्मचारी जी के सखा हैं आप मित्र हैं तो पूज्य कर्पात्री जी महाराज कि पवित्र स्मरण कर रहे हैं उसी समय उस परंपरा का एक महापुरुष सहेज ही उनका दर्शन हो रहा है ये भगवान की बड़ी कृपा है तो हम क्या कह रहे थे हाँ क्या कह रहे थे हाँ शास्त्रार्थ की तैयारी हुई है? बिहारी जी के चबूतरा पर शास्त्रार्थ होगा इसकी घोषणा हो गई तो स्वामी जी थोड़े से आ, मतलब प्रसन्न नहीं थे इस बात को सुनकर स्वामी करपात्री उन्होंने कहा कि अरे भाई हम तो आप लोगों के आग्रह से किया था हमारा कोई बड़ा छोटा करने का तो कोई विचार नहीं था महात्मा तो महात्मा खेरे बोले नहीं नहीं आप तो बोलो क्यों नहीं इसका उत्तर बोले उत्तर तो है तो स्वीकार कर लिया गया संतों के आग्रह के कारण स्वामी कृपात्री जी ने शास्त्रार्थ की चुनौती स्वीकार की और वे ठीक और इतनी भीड़ बिहारी जी में उस समय बिहारी जी में ज्यादा भीड़ नहीं होती है तो बहुत भीड़ हो रही है तो पधार भीड़ इतनी भीड़ हो रही है रोज घटनाएं घट रही है हमारी इच्छा भी होती दर्शन की लेकिन भीड़ के कारण मन नहीं सास नहीं बटोर पाते हैं यही बिहारी जी का दर्शन हो जाता है नित्य साकेत बिहारी जी में ही बिहारी जी का दर्शन हो जाता है तो राम जी स्वामी जी वहां पधारे बुरी हुई पूरी गली पूरा सब भर गया बिहारी जी का चौतरा। लेकिन जिन्होंने शास्त्रार्थ की ललकारा था वे डर के मारे पहुंचे तो ही नहीं। तो सवेरे ही यहां से कहीं अन्यत्र चले गए तो स्वामी जी ने कहा भाई प्रतीक्षा करो बोले वो तो गए यही वृद्धावन में नहीं है गए वो। तो स्वामी जी ने बड़े आदर पूर्वक उनका नाम लिया और कहा कि अब हमको दोनों पक्षों से बोलना पड़ेगा हम उत्तर पक्ष भी बोलेंगे हम पूर्व पक्ष भी बोलेंगे तो तीन दिन और प्रवचन हुआ बिहारी जी के चबूतरा पर और स्वामी जी ने उनका पक्ष भी रखा अपना पक्ष भी रखा और अंत में स्वमत स्थापन करके और जय जय कार्य करके स्वामी एक बार स्वामी श्री देवनायक आचार्य जी महाराज ने जो तो रामनुष संप्रदाय के विशिष्ट विद्वान थे और स्वामी कर्पात्री जी के दक्षिण बाहु माने जाते काशी के एक अप्रतिम पंडित थे विद्वान थे और स्वामी जी के प्रति बहुत श्रद्धा पूर्वक समर्पित थे एक बार श्री स्वामी देवनायकाचार्य जी महाराज ने पूछा कि स्वामी जी हम तो आपके मुंह लगे हैं आपने हमें अपना अंतरंग स्वीकार कर रखा है तो हम एक बात आपसे पूछ लेते हैं यद्यपि हमारी दृष्टता है लेकिन अब हमारे मन की मन में रह जाएगी और फिर इसका समाधान नहीं मिलेगा तो मेरी बड़ी हानि हो जाएगी क्या बात है भाई इतनी भूमिका क्यों बना रहे तो उन्होंने पूछा आपका इष्ट क्या है आपका इष्ट क्या है क्योंकि तो आप जब पंचदेव की उपासना का वर्णन करते हैं गणेश जी की चर्चा करने लग जाएं, तो आपके मुंह से ऐसे लगता है कि आप तो परम गणेश संप्रदाय के हैं। आप भगवती तत्व की शक्ति तत्व की चर्चा करने लग जाएं। तो हम लोगों को लगता है कि आपसे बड़ा शाक्टर कौन होगा आप शिव तत्व का निरूपण करने लग जाए तो लगता आपसे बड़ा कोई शैव कौन होगा आप सूर्य का निरूपण करने लग जाए तो कहेंगे सारा जगत सूर्य की उपासना करता सब सौर है तो पंचदेवों की आप ऐसी उपासना कर, आप का आप वैष्णवता का वर्णन करते हैं तो लगता है कि आपसे बड़ा कोई भक्त नहीं आप रामकृष्ण का नाम लेकर गदगद हो जाते हैं तो अब कोई कहता है कि आप महाविद्या के उपासक हैं कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन आप वस्तुतः किसके उपासक हैं आपका इष्ट क्या है क्योंकि प्रवचन में तो आप पूरे सनातन धर्म के सर्वागीण स्वरूप को लेकर चलते हैं और जिसका प्रतिपादन करते हैं उसमें पूरे स्थित होकर करते हैं हम तो समझ नहीं पा रहे हैं कि आप भीतर से इष्ट किसको मानते हैं तो स्वामी जी ने कहा कि इष्ट जो है उसका प्रकाश सबके सामने नहीं करना चाहिए ये लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हम राम उपासक हम कृष्ण उपासक हम उपासक। के उपासक इष्ट का प्रकाश सबके सामने नहीं करना चाहिए इष्ट को उसकी उपासना को उसके मंत्र को उसके भाव को गुप्त करके रखना चाहिए प्रकट हो जाएगा तो लुट जाएगा इसलिए प्रकट नहीं करना चाहिए छिपा के रखना चाहिए उनका हमारे ऊपर तो कृपा करो आप कृपा करके बताओ तो स्वामी जी बोले हम आप तो विद्वान हैं, आपको तो इशारा काफी है हम दुनिया में कुछ भी प्रवचन करते हो भले ही राजनैतिक मंच पर भी प्रवचन करते हो लेकिन हम मंगलाचरण क्या करते हैं इस पर ध्यान दिया आपने कभी हम चाहे कोई तत्व का निरूपण करें मंगलाचरण में ओम नम परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री राम चंद्राय श्री राम जय राम जय जय राम यही कीर्तन कराते हैं और उन्हीं का स्मरण करते हैं बस ऐसा कहकर स्वामी जी भाव विपोर हो गए और जीवन के अंतिम दिन तक भी रामचरित मानस का पाठ उन्होंने नहीं छोड़ा नित्य रामचरित मानस का पाठ करते थे और जिन पूज्य बक्सर वाले मामा जी के पदों को आज गाकर हम लोग आह्लादित हो रहे हैं उन बक्सर वाले मामा जी को करतात्री जी भी मामा जी ही कहते थे और कहते थे मामा जी हमको वाटिका प्रसंग सुनाओ हमको मिथिला भ्रमण प्रसंग सुनाओ और काशी में और मामा जी हारमोनियम बजाकर ऐसी सामान्य कोई तबला ढोलक वाला आ जाता और स्वामी जी को मिथिला प्रसंग मिथिला रस सुनाते थे और इतने बड़े विद्वान स्वामी जी सुन करके जब तक श्रवण करते तब तक रोते रहते बक्सर श्री सीताराम विवाह महोत्सव में भी करपात्री जी पधारे वहाँ भी उन्होंने अपना मंगलमय प्रवचन किया ऐसे विश्ववंदे पूज्य स्वामी कृपात्री जी महाराज हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी से भी उनका बड़ा घनिष्ठ संबंध था महाराज जी जब काशी में पढ़ते थे तब से उन, उनका कर्पात्री जी से प्रेम था ज्ञान में उनका प्रवचन होता था महाराज जी श्रवण करते थे महाराज जी ब्रज में आ गए और स्वामी कर्पात्री जी ने महाराज जी को इस ब्रज क्षेत्र की गोरक्षा आंदोलन की कमान सौंपी थी पूज प्रदत्त ब्रह्मचारी जी आमरण अंशन कर रहे थे और संपर्क की सारी कमान सबको लेकर पहुंचने की जिम्मेवारी पूज्य गुरुदेव भक्त मालिक जी को दी थी 1966 का गोरक्षा आंदोलन अविस्मरणीय अपने काल में था जिस समय न तो इतने प्रचार प्रसार के माध्यम से न सोशल मीडिया था उस समय 15 लाख लोग ये कोई ऐसी बात नहीं कि भीड़ होने पर लोग कहते थे इतने लाख इकट्ठे ऐसे नहीं पन्द्रह लाख लोग जिनका रजिस्ट्रेशन था गिनती थी गिनती के पन्द्रह लाख लोग आए थे उनमें सबसे अधिक भीड़ मध्य प्रदेश की थी और दूसरे नंबर पर भीड़ राजस्थान की थी महाराज जी कहते हैं कि मध्य प्रदेश राजस्थान की तो माताएं छोटे छोटे बच्चे जिनके गोद में घर के घर खाली होकर चले आए गोरक्षा के गुरक्षा नाम पर और वह काला दिन था जब इतने बड़े बड़े संतों की उपस्थिति में निहत गो भक्तों के ऊपर गोरक्षकों के ऊपर गोलियों की बौछार की गई कितने लोग मारे गए इसकी संख्या आज तक लोगों को पता नहीं साक्ष्य मिटाए गए सबूत नष्ट किए गए स्वामी कर्पात्री जी तिहाड़ जेल में रहे पूज्य महाराज जी भी तिहाड़ जेल में रहे यहां ब्रे गीता जयंती नहीं मनाई जाती थी सबसे पहली गीता जयंती लक्ष्मण मंदिर में मनाई गई और स्वामी कर्पात्री जी को महाराज जी ने बुलाया निर्वाणी अखाड़े लक्ष्मण मंदिर में तीन दिन कर्पात्री जी ने निवास किया और गीता पर प्रवचन किया उस समय कुछ गोलवलकर जी के विरुद्ध में स्वामी जी अपने प्रवचन में कुछ कहने लगे सरसंघ के जो श्री गुरु जी थे गोलवलकर जी बड़े महापुरुष थे वो भी लेकिन कर्पात्री जी तो सनातन धर्म के वर्णाश्रम व्यवस्था के बड़े कट्टर समर्थक थे तो वहाँ हमारा जी भी संघ से जुड़े हुए थे वहाँ कुम्भेरिया जी संघ के सक्रिय उस समय कार्यकर्ता थे तो लोगों की त्यौरी चढ़ने लगे कि कैसे महात्मा को ले आए क्या बोल रहा है गुरुजी के बारे में सरसंघ संचालक जी के बारे में क्या बोल रहा है तो महाराज जी ने लोगों को इशारा किया शांत रहो और श्री गोलवलकर जी भी करपात्री जी का बहुत आदर करते थे परिषद की स्थापना की तो ब्रजमंडल का प्रथम अध्यक्ष उन्होंने खापचोक वाले महाराज जी को बनाया महाराज वो हम तो पढ़े लिखे नहीं हम किसी मीटिंग में जाएंगे नहीं अरे बोले बाबा जीओ की संस्था है इसमें सबसे पहला अध्यक्ष हम आपको ही नियुक्त करते वाले महाराज जी राम राज्य परिषद क्षेत्र के अध्यक्ष रहे आज जो कुछ गोरक्षा का प्रकाश दिखाई पड़ रहा है गो सेवा की भावना दिखाई पड़ रही है इसके मूल में पूज्य स्वामी कर्पात्री जी महाराज पूज्य श्री प्रुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज ऐसे ऐसे दिव्य संतों का योगदान है जो आज दिखाई पड़ रहा है पूज्य पथमेड़ा महाराज जी लगता है इन्हीं सब महापुरुषों की संकल्प शक्ति को लेकर पूज्य पथमेडा महाराज जी अनंत श्री समलंकृत स्वामी श्री दत्त स्वरणानंद जी महाराज वे बहुत बड़ा कार्य गो सेवा का कर रहे हैं अभी दिल्ली में महाराज जी का चातुर्मा चल रहा है और गो भक्ति की प्रतिष्ठा जैसी उनके द्वारा हुई है वह तो अपने आप में अनुपम है उस समय कृपात्री जी का भी माहात्म्य लोग नहीं समझ पाए और आज भी लोग पूज्य पथमेड़ा महाराज जी का माहात्म्य नहीं समझ पा रहे हैं लेकिन निश्चित हमारे अपने सरल विश्वास के अनुसार पूज पथ्मेड़ा महाराज जी भी भगवत संकल्प से प्रेरित हुई दिव्य महापुरुष है क्योंकि सामान्य व्यक्ति के द्वारा ऐसा कार्य संभव नहीं ना फोटो खिंचाते हैं ना चेला बनाते हैं ना पैर छुआते हैं ना पैसे का स्पर्श करते हैं और कितना बड़ा काम उनके द्वारा गोरक्षा गो सेवा का हो रहा है एक आदर्श रहनी है और इस सब के मूल में हम कृपात्री जी महाराज का संकल्प बल मानते हैं ऐसे परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री कर्पात्री जी महाराज के प्रति हम सब हृदय से कृतज्ञ हैं प्रत्येक सनातनी को कृतज्ञ रहना चाहिए और उनके चरणों में भावपूर्ण स्मरण करना चाहिए वंदन करना चाहिए हम व्यासपीठ से सभी संतों की ओर से और आप सबकी ओर से उस विश्ववंद्य महान विभूति जिन्हें हम अभिनव शंकर कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं ऐसे पूज्य स्वामी जी के पाद पद्मों में हम साष्टांग वंदन करते हुए उनकी जयंती पर उनको प्रणाम करते हैं श्री धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज की जै। धर्म जै की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोवंश की रक्षा हो गोवंश की रक्षा हो गोवंश की रक्षा हो गोवंश सुखी हो गोवंश सुखी हो गोवंश सुखी हो गोवंश सुखी हो, हो। गोवंश की सेवा हो गोवंश की सेवा हो गोवंश की सेवा हो गोवंश की सेवा हो से धरती गोवध से मुक्त हो धरती गोवध से मुक्त हो धरती गोवध से मुक्त हो धरती गोवध से मुक्त हो सनातन वैदिक धर्म की हर हर महादेव तो सबको कृतार्थ करके श्री ठाकुर जी और मिथिलियों के द्वारा पुनः संकेत प्राप्त करके कि कल पुष्प वाटिका में आना है वहीं श्री किशोरी जी का दर्शन होगा इसी भूमिका के साथ लौट कर प्रभु गुरु चरणों में आ गए हैं और स्नान संध्यापासन किया और कल होने दो कल पुष्प वाकिका का प्रसंग हम कल कहेंगे और ऐसा मन में भाव आए कि कल झूलन तीज है कल झूलन चीज है ना हरियाली तीज कली है और श्री चैतन्य लीला चल रही है तो महाप्रभु जी की लीला के मध्य महाप्रभु जी कल झूलन लीला का दर्शन करेंगे तो संकीर्तन रात के बाद श्री युगलवर श्यामा श्याम एक झूला पर विराजेंगे और दूसरे झूला पर श्री सीताराम जी भी दोनों युगल सरकार सिया राघव और राधा माधव दोनों विराजेंगे और फिर हम लोग सब सुख लेंगे झूला का कल की लीला में झूलन महोत्सव का आनंद हम सब लोग लेंगे और काल की कथा में फुलवारी लीला और विवाह पंचमी को विवाह होना है तो शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि भी आ ही जाएगी तो ऐसा प्रयास है कि श्री सीताराम जी का विवाह श्रावण शुक्ला पंचमी को क्योंकि तो विवाह की तिथि आ रही है उस पर हम लोग विवाह की शक्की लीला गाने का भाव रखते हैं इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य संतों के चरणों में वंदन श्री राम जय राम जय और सुन लो पहले ध्यान दिलाना चाहिए आज श्री नाथद्वारा से श्रीनाथ जी का ग्राम आया है तो ये हमारे पुजारी नित्यानंद दास जी उधर शंकर जी के पास बैठ जाएंगे जो जाने वाले हों वो ले सकते हैं और नहीं तो यहाँ बैठ जाओ जहाँ खड़े वहीं बैठ जाओ सबको फटाफट मिल जाओ तब तक आरती बैठे बैठे आरती के दर्शन कर लो जो भाई सबको तो। यहाँ मतलब आरती होगी आरती प्राय ओ ज्वालामालि महारत्शन महासर्वोपाराथेन्धाकृप्वाणी समर्पयाम आरात्रिपाथिव्रजापुरधा दिव सदाहति सत आतरेख वर्तते तम आ रिरा गामच गांव माहिक मुनि ना ंदनमाराटृहणमुस्तु प्रक्षापुष्पि गृहवा मंद्रपुष्प्प्प्प्प्जलिओंन जज्जमय जंतवास्ता धर्मा प्रथमा सन्न तेहनाक महिमा सजन यू साध्यादेवा सुगंधपुष्पा यहां कालोद्जलिर्मया दत् गृह परमेश ग्रंथाधिष्ठातृश्री सीता नम शरणेश मंद्रपुष्प्प्प्पाजलिम समर्पयामे नमस्क नीलांबुश्यामलोमला